वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित्रीन श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकूवश्य कृपासी व्यवस्थ पतिता पावन भष्णवे नमो नमः वाचा गिरिम नम मूक पंगु लिरी यहांग वंदे परमाधव बृंदाई तुलसीदेव्य वैकेशवश्ण देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चुव नरत्तम देवी सरस्वती व्या तथोज मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति, भक्ति प्रमदाक जगोदर सदा धेयम सदाभवीष्टोहम तीर्थस्पम शिव विरछि शरण्यम भीतातिहांपनपालीपूत तो वंदे महापुरस चरण त्यक्ता दुस्तज सुप्री तोरजक्ष्यम धर्मी अर्जवचसा जदगा माया गैत्यपीत वंदे महापुरुष ते चरणारवविंदम जत्द पल्लवनखचंदमि छटाया विस्फुरीत किमें गपवधु स्वदर्शी पूर्णागर ससागर सारूर्ति साराधिका मयी कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादयत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे अजानुंबितुजौ कनकाबुदात संकेतनकमलायुताक्ष विषाबरो द्वज बरो जुगध वंदेयग प्रियकुणुता प्रणम से हुयो भूयो श्रीकृष्ण चरणाणव लोकनाथम जगच्चु शिशुक तमुराश्रय तमादेव पुषो पुराण तमालवर्ण सुवता संसार सुद्रसे भजामे भगवत स्वूपम बागी सजस्वदे लक्ष्मीजस्वी ज्यास्त हृदय संवीर तिंगमहजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम ंदे नंदीन वंदे नंदवस्तीन जासाम हरि कथा हरिकथादीता पुनः त्रिभुवन वंदे नंद भजस्ती पादुभ विघ्न सं हरिकथादी पुन त्रिभुवनत्रशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताएं परखिलेश्वर अधक्षज वस्तु भगवान को हर वक्त असुर लोग खत्म करना चाहते हैं ये असुर लोग हर वक्त अध तत्व ये तत्वों को हर वक्त खत्म करना चाहते हैं असुर राक्षस इनके काम है ये क्योंकि अधख वस्तु के खत्म करने से इन लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगा इसलिए कम सिसुपाल, दंतोपर को सब कोई का यह धांधा है किष्णों को काटो पीटो उड़ा दो जिंदगी खत्म कर दो कृष्ण के लेकिन ये लोग का बुद्धि ऐसा खराब है वो जानते नहीं जो अधज वस्तु को कभी कोई भी किसी भी हालत से खत्म नहीं किया जाता अध वस्तु तो अधखज वस्तु है ये तो अख जब वस्तु नहीं है अखज वस्तु होने से उसको आप खत्म कर सको उड़ा दो पीटा दो कुछ भी करो जला दो लेकिन ये अधक्षज वस्तु अधक्षज वस्तु का साथ ये जड़ जगत के जितना सारे असूर राक्षस मानव इन लोगों का कोई भी, भी संयोग नहीं हो पाता स्पर्श नहीं हो पाता कैसे जलाएगा जैसे उदाहरण सर बोले हम उस दिन रावण ने सीता देवी को उठा के ले गया लेकिन विचार देखो कुरम पुराण में है सुंदर सीता देवी को स्पर्श नहीं कर पाया इस बात को कौन खोला बोले साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत में जब भ्रमण करने गए थे वहाँ एक राम भजन करने वाले विशुद्ध ब्राह्मण बहुत सुंदर ए ब्राह्मण का घर गए वो निमंत्रण किए और महाप्रभु देखे दोपहर को दो बज गया अभी रसोई बसे कुछ नहीं है क्या बात है क्या भी प्रो रसोई क्यों नहीं कर रहे हो तो उन्होंने भाव का साथ बड़ा प्रेम की साथ बोले अब रसोई क्या करे रसोई क्या करे राक्षस रावण उठा के ले गया सीता देवी को हैं और हमारा तो भोजन पानी में कुछ हमारी इच्छा ही नहीं है कुछ और ऐसा भाव सुनकर महाप्रो को बड़ा प्रसन्न हुआ महाप्रभु ने बोले तुम राम भजन करती हो राम जी का इतना सुंदर भजन करते हो हर वक्त राम नाम छोड़ कुछ नहीं है तुम्हारा ये सिद्धांत तो पाता नहीं है कि राम जी का साक्षात पत्नी शक्ति अंतरंगा शक्ति ये राम जी का अंतरंग शक्ति को रावण राक्षस को भी स्पर्श कर सकता उठा के लेके गया कैसा विचार है आपका ना हम तो सुना है रामन रामन में है लेकिन उसका जो व्याख्या है उस पर सिद्धांत तो है यही जब राक्षस ने आया था उनको उठाने के लिए सीता देवी अग्नि देवी का शरण में गई और अग्निदेवी ने उसको छुपा दी और सामने में छाया सीता छीता जैसा है अब अभी प्रश्न करोगे छाया मतलब हमारा तो ये तो सैडो पड़ा गया ऐसा बोले नहीं अपरागिक जगत में जो छाया शक्ति बोला जाता है उसका भी स्वरूप है विश्वास नहीं हुआ उदाहरण दे दे जैसे अपरागिक जगत में जोगमाया जी है है न जोगमाया है ना उसका तो छाया शक्ति दुर्गा देवी उसको आप करते हो है ना स्वरूप ये छाया आपका माफिक छाया नहीं होगा ये जो हमारा छाया आपका छाया ऐसा नहीं होगा ये छाया जो है इस भी इस पर स्वरूप रहता है ये जो स्वरूप है ये स्वरूप को आगे कर दिया अब ये तो अंतरंगा शक्ति है नहीं तो बाद में जब महाप्रभु दक्षिण वाला घूमते घूमते पुराण एक मिलाता ब्राह्मण सभा में पाठ हो रहा है बड़ा प्रसन्न हो बोला आप दया करके इस पन्ना को दे दो उस जमाने तू छपाई फपाई नहीं था लिखा हुआ नया पत्ता में लिखा कर अंदर में दिया तल पत्ता में और वो पत्ता को लिया और आने का टाइम में और ब्राह्मण को दिखा देखो कुरवा पुराण का क्या प्रमाण है अर्थात भगवान का अंतरंग शक्ति को रावण देख ही नहीं सकता स्पर्श क्या करे भगवान का अंतरंग शक्ति कोई को देख सकता है क्षमता है ऐसे ही भाव है जितना सारे राक्षस असुर है वो चाहते कि भगवान भगवत वस्तु को या भगवान का शक्ति को वृकासुर का भी प्रसंग आएगा दुर्गा ये जो शंकर भगवान का जो पत्नी उनको गौरी दर गौरी हरण लाल सह गौरी को हरण करके ले जाएंगे उठा के ले जाएंगे ऐसा इच्छा लेकर तपस्या शुरू की रावण ने सीता को ले ऐसा करके तो ये जो है शिशुपाल दंतपर को आदि जितना सारे कंसों इन लोगों का धंधा ही ये हैं उड़ा दो इसको मार डालो खत्म कर डालो और अगर वैष्णव वैष्णव है उन लोगों की उड़ा दो वो रह के क्या करें कंसों का भी धंधा लिखा भी हमने तो डिटेल्स चर्चा नहीं कर सका जितना सारे वैष्णव है ये हैं और गौ माता का वो चर्चा करने ये वहाँ भी यही जो ये जो तत्व हैं पूरा चर्चा करने का समय नहीं पिला बीबी हल्ला हल्लागुल्ला है बहुत सारे गभी तत्व तो हैं सब हृदय में था लेकिन प्रकाश नहीं हुआ जो भी है कब होगा तो ये जो जब ही ये वेद का ऊपर ब्राह्मण का ऊपर देव का ऊपर वैष्णव का ऊपर गौमाता का ऊपर और धर्मों का ऊपर भगवत धर्मों अत भगवान बोलते हमारा जब भी ऐसा अत्याचार होते रहेगा तब सारे खत्म हो जाएगा रहेगा नहीं कुछ पूरा खत्म हो जाएगा सर्वनाश हो जाए इससे तमाम दुनिया को शांति देने के लिए एक ही रास्ता है एक है गुरु विष्णु का सानिध्य में प्यार के द्वारा लालित पालित होकर गो ब्राह्मण वैष्णव सबको को प्यार करते हुए भगवान का कथा कृष्ण को करते चलो प्रेम के द्वारा ऐसे चुटकी लगा के भगवत ये पृथ्वी को पार हो जाओगे और आपका कोई इतना टेंशन क्यों लेते हो माथा में इतना जंजाल क्यों लेते हो सीधा रास्ता रास्ता सीधा है एकदम कोई ऐसा तो आदमी खोद उसको पका के हाँ, केचड़ कच, बनाता किच बनाता है ऐसा रास्ता बहुत सीधा है बहुपा देखो शिला विमला प्रसाद सरस्वती बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी गौरंग महापौ का पार्षद उन्होंने भगवान का कथा कीर्तन ऐसे भगवान का जो हृदय का भाव है राधा रानी का भगवान का क्या भाव होगा भाव तो राधा रानी का भगवान तो अपना सेवा का बारे में ज़्यादा बताते नहीं थोड़ा बहुत ग्यारह स्कंद में थोड़ा सुंदर है लेकिन सेवा कैसे होना चाहिए कैसे भगवान का संतुष्ट हो ये तो राधा रानी बताएगी ये राधा रानी का ही अपना जो एकदम नैन की मनी ये उतार के आए हैं ये हमारा नवदीप धाम में भजन किए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुँपा जब गौड़िया मठ का प्रचार महाराज शुरू हुआ था टोटल इवोल्यूशन हो गया जैसे एक एक देश में राष्ट्र विप्लब होता है पूरा एजुटेशन ऐसा हुआ था क्योंकि जिंदगी में कोई सोना ही नहीं गोडियामट का बात गोडियामट का प्रचार जब शुरू हुआ एक एक करके हम कहानी बताना शुरू कर दे आप चौंक जाओगे कभी सुने हो नहीं कभी सुने नहीं है सब बात हम गारंटी देंगे बोलते सुने नहीं आप बड़े बुरे सब वैष्णवों का पास ये सब बड़ा सालों के साल विचार करते करते ये सब हमारा ये संपत्ति को रखे हैं दुनिया का साथ देने के लिए लेकिन दुनिया लेना ही लेने नहीं लेने का इच्छा नहीं ये सब कथा बोले तो सब कोई का बहुत कष्ट होता है लेकिन यही कृपा है ये आदमी समझ नहीं पाता जो आपका बहुत कष्ट होता है गौर गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज ने बोले साधु गुरु वैष्णव आपका हृदय का जो भावना है उसको बद, बदल करके नया मोर दे, देने के लिए जो कठोर वाणी को प्रयोग करता है वो आपका लिए औषधि है वो औषधि आपको अमंगल नहीं करे कभी भी ये आपका इतना मंगल करे उसको मान लो तो आपको जिंदगी बन जाएगा पूरा भजन का जिंदगी भजन का जिंदगी पूरा बन जाएगा उसमें कोई संदोह नहीं है यहाँ विमला प्रसाद सरस्वती प्रभुपाद जी को कितना आक्रमण किए कितना आक्रमण किए पूरा जगत इसका परिभाषा हमारे पास क्या बोले आक्रमण ही बोले ऐसा आक्रमण किए यहाँ तक शरीर खत्म कर दो उनको परिक्रमा चल रहा है प्रभुपाद जी को मारने के लिए पूरा तैयार है ऊपर में इतना बड़ा हुआ ईट ये सब पट के सब लेके अस्त्रो सब लेके तैयार है प्रभुपाद जी को मारेगा पूरा मतला से आगे से चले। सब चले बस ऐसा को लेकिन विमला प्रसाद प्रभपात जी जब तमाम न्यूज़पेपर में निकला तो सारे भक्तों लोग प्रोपात जी को विनती किए प्रोपात जी आप कहो तो इसका बारे में थोड़ा जांच किया जाए वो जो जो सब ऐसा किया है न्यूज़पेपर में आया है सारे पुलिस स्टेशन सारे हमारा तो है लाइन पौभाजी हम नहीं बिल्कुल नहीं करना क्यों बोले इसलिए नहीं करना ये लोगों ने बड़ा भारी उपकार, उपकार कर दिया उपकार कर दिया बोला हाँ गौ अमठ का इतना बड़ा प्रचार हम करने जाए तो कितना लाखों रुपया का खर्चा है उन्होंने ऐसे ही कर दिया न्यूज पेपर में निकल गया कंको शिशुपाल दंतवर्क का नाम सुना था रावण का नाम सुना था वही पुनराय एक कलिकाल में एक गौरियम का ऊपर शिला सिद्धांत सरस्वती को सही पर ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ ये सब वर्ग बोड़ा बड़ा हेडिंग पोहपाद ने बोले थे ये अगर प्रचार करने के लिए एड दे दी न्यूज़पेपर में कितना पैसा लगता मालूम नहीं है अर्थात ये सब अनुकूल है जो कुछ भी होता है सब अनुकूल विचार करके पोपा ने खूब बहुत सारी चीज जितना हम ये प्रार्थना कर भागवत सामने रख के जितना बड़ा आप ऊंचा संघ करोगे नीचा संघ करोगे तो हमारा पास आओ हमारा पास जो संघ है गुरुवर्गो का यही संघ हम देते हैं अपना तरफ से कुछ दिया है तो दिखाओ जो गुरुवर्गो से मिला है तुम्हारा अगर कुछ ही किसी भी पॉइंट में आपका शक है तो हम पूरा खुल के दिखा देंगे ये गुरुवर्गो का सिद्धांत हो गुरुवर्ग का बात ये हम बोले हैं आप हमारा पर हमारा कसूर क्या है अगर कोई कंप्लेन है तो लिखित रूप में दो मेरा पास रिटीन दो जैसे मेरा रिकॉर्डिंग है कोई कुछ करे तो हम कर गर्दन उड़ा देगा तुम भी रिटीन दो हमारा क्या शिकायत है कोई दे नहीं सकेगा क्योंकि है नहीं कुछ शिकायत है उसका कोई स्टैंड नहीं करेगा पहुपा जी ने बताए ये जो कंसो शिषुपाल दौतर ये सब ने कृष्ण का ऊपर बड़ा भारी आक्रमण किए अब देखोगे अभी शुरू होगा लेकिन ये जो आक्रमण किए इसके द्वारा कृष्ण का क्या नुकसान हुआ कुछ हुआ कुछ तो नुकसान नहीं उल्टा क्या होगा पूरा दुनिया में पूरा एकदम रिकॉर्डिंग हो गया रावण ने ऐसा ऐसा किया राम के विरुद्ध में ऐसा ऐसा पूरा रामायण रचना हो गया महाभारत रचना हो गया भागवत में पूरा कृष्ण का विरुद्ध जो सब आक्रमण किया शिशुपाल दंत वर्को कंक्ष सब ये इतना प्रचार को फैला दिया अगर यह सब आक्रमण नहीं होता तो कृष्ण का महिमा कैसे प्रकाश होता वैष्णव का ऊपर जितना आक्रमण हो शिला भक्ति बोल अत्व क्या नहीं गुजारा उनका जिंदगी का एक एक घटना आप सुनो ये क्या जानते हो आप जो सब घटना हुआ आपका जिंदगी होने से आप आत्महत्या करते लेकिन उन्होंने सब सहन किया हमारा अंदर में कब ऐसा सहन शक्तियाँ आए? इनका चरण में ए मेरा यही प्रतना बाबन गुस्साई महाराज जी थे उसको भी बोलते थे यही बात हमको ऐसा धैर्य जो दो महाराज महाराज हंसते थे हम ये लोगों को कभी गुरु भाई कभी बोला नहीं मुख से निकाला नहीं कभी ये तो गुरु हैं जो भी है इन लोगों का में जो अपराधी जगत की कथा कीर्तन करने के लिए आदेश हुआ है महाराज दिए हैं इस सब चर्चा करने का विषय है हमारा अब देखो काल जो है देखे हों कैसे उद्धव संदेश लेके लौट गए कहाँ वहाँ लौट गए रोते रोते भगवान का पास भगवान का पास जाके सारे कहानी बताएं भगवान ने बोले मन ही मन बोले सामने तो नहीं बोले मन ही मन बोले हाँ उद्धव को भेजना मेरा सार्थक हुआ है अब उद्धव को तो इसीलिए भेजना चाहता कि उद्धव जी बड़ा ज्ञानी भक्त है भगवान है ये जो ऐश्वर्य है भगवान है भगवान रखा करे भगवान सब करता है ये ऐश्वर्य मार्ग का भाव है लेकिन हम ब्रजभूमि का बाप थोड़ा बहुत चर्चा कर पाए कुछ नहीं स्पर्श कर नहीं। थोड़ा बहुत स्पर्श किया वहाँ भूमि का भाव ये हैं मेरा लाला है मेरा गोविंद है मेरे ये अगर हम रक्षा नहीं करें तो कैसे मर जाएगा बेचारा इतना राक्षस राक्षस आक्रमण किया कितना सारे असुर आक्रमण किए ये हमारा लाला किसी भी हालत से ठाकुर नारायण की कृपा से रक्षा हो गया नारायण का कृपा हुआ तो कृष्ण का रक्षा हुआ अच्छा ही है ये भाव तो अच्छा है भाव खराब है भाव बहुत अच्छा है ऊँचा भाव है क्योंकि यही भाव कृष्ण चाहते हैं कृष्ण चाहते हैं कि हमारा ऐसा भजन करो कि हमारे ऐसा लड़ाई करो हमारा कानवें उठो हमको झूठा तुम्हारा झुटन दो ये कृष्ण की इच्छा है और हमारा कृष्णदास तो बाबा जी महाराज ये बोलते थे कोई अगर किसी का बारे में बोलने आए महाराज ऐसा ऐसा हुआ ऐसा ऐसा किया महाराज मुस्कराते थे बोले बाबा कथा तो एक्टा ही अच्छे हरे कृष्ण और तो दूसरा कोई कथा है नहीं तुम कहां से इतना कथा मिला वो ऐसा किया हुआ, ऐसा किया इतना समय कहाँ है वो लोग को भी एक्टिंग नहीं किए क्योंकि जिंदगी में जो बोला साधु गुरु वैष्णव जो वास्तव वैष्णव है अपना जिंदगी में जो करते हैं उसी को बोलते हैं उसके, उससे कम बोलते हैं वो अगर बोले तो आपका लिए असंभव हो जाएगा जिंदगी में वो जो करते हैं उससे बहुत कम बोले उस भी वो डोज वो जो मेडिसिन का डोज वो भी सहन नहीं कर पाता उतना जो हल्का बोल दिया वो भी सहन नहीं कर वो अपना जिंदगी में क्या करता है जो लेक्चर देते हैं भाषण ये तो अलग किस्म का है जो अपना जिंदगी में करते हैं फिर बोलते हैं उसका जो धक्का लगता है ना महाराज उसको एक बात बोले उसका दिल में धक्का लग जाएगा क्योंकि वो आचरण है उसका आचरण है अकबर बादशाह को एक दिन बोला गया उसका मंत्री का एक लड़का था ये उदाहरण छोटा सा दे दे समझ में आ जाएगा इसीलिए देना पड़ता है ये बड़ा बार मिठाई खाते थे दिन रात ये मिठाई छोड़कर कुछ खाएगा ही नहीं गुड़ देखो तो इतना लेके खाना शुरू कर दे तो मंत्री ने बोले तो एक काम करे ये बच्चा तो हम पिता है हमारा बात सुनेगा नहीं हैं वो राजा को बता देंगे एक, एक, एक इसको लेके जाएंगे राजा उसके है मिठाई नहीं कहना ऐसा बोल देने से डर जाएगा तो उन्होंने बोला राजा का पास ले जाए और सचमुच राजा का पास ले गए राजा का पास ले गए राजा को पहले से बोल के रखा था मेरा बच्चा को लाएगा बीमार फैल जाएगा इतना मिठाई खा था अब थोड़ा बोल देना है राजा ने बोला अभी नहीं दो महीना बाद आना क्या बात है दो महीने बाद क्यों ये तो एक मिनट का बात है आप बोलोगे हो जाएगा नहीं दो महीना बाद आना तो दो महीना बाद आया बच्चा को लेके दो महीना बाद आने के बाद बच्चा को सामने बैठा है देखो ज़्यादा मिठाई खाने से तुम्हारा तबीयत बिल्कुल खराब हो जाएगा बिल्कुल कोई काम का लाइन लाइन नहीं रहेगा पेट में कीड़ा फैल जाएगा इतना बड़ा बड़ा तो उन्होंने राजा को देख के डर हुआ उन्होंने मिठाई का खा, खाना तब से कम कर दिया एकदम तो बंद नहीं होता थोड़ा कम कर दिया और मंत्री ने एकांत एक में पूछा राजा जी एक बात पूछे बादशाह जी को पूछे बोला एक बात पूछे यही बात दो महीना पहले बोलने से क्या असुविधा क्या है ये बोल देते एक मिनट का विवाद नहीं है बोले मंत्री जी जिस टाइम में आप हमको बोलने के लिए बोले उस टाइम में खोदिया मिष्टी खाते थे ज़्यादा तो हम खोदी खाते थे वो बोलने से कम नहीं होगा हम अगर नहीं खाए तो बोलने से उसका बिरज रहेगा यही बात संधू का कृष्णदा बाबा जी महाराज को जो देखे हो जानते हैं इतना तक कापर है हमारा ऊपर तो आदेश नहीं है इतना तक कापर बुर्ज में पड़ते थे जो देखे हैं वो सब देखे हैं सूर्य में लेकिन अभी हम जब चलते हैं जगह राजा का माफी क्यों ये प्रचार के लिए ये ये हमारा अंतर का भाव नहीं है बाहर में जगह बैठे हैं ऐसे बात करते जैसे साहब जैसा इच्छा करके पहुपत का आदेश है जब प्रचार करने जाओ तुम्हारा बैरागो को लाथी मार कर फेंको तुम्हारा बैरागो कोई काम का नहीं है तब तो तुम्हारा बैराग्य हम समझेंगे जब राधा रानी का प्रचार कर लिए तुम कुछ भी कर सको तब तुम प्रचार तुम राधा रानी का इससे हमारा दिल में वो प्रचार हमारा बैराग्य दिखाने का कोई इच्छा नहीं ये भी इस भक्तिवल्लभ चित्व इसलिए मेरे को इतना प्यार करते। वो जानते ये दिखाता नहीं क्योंकि प्रचार टाइम में सन्यास का मां भी हमारा सन्यास नहीं है ना सादा कपड़। लेकिन अगर हम सन्यास कापुर पहने इसमें दोष नहीं है क्यों सन्यास ये जो ये बेस है इसका अंदर लाल सन्यास कापुर ऑलरेडी है समझा नहीं मेरा बात ये जो बेस है इसका अंदर में संन्यास का जो डिग्री है वो इसका अंदर छुपा हुआ है हम अगर प्रचार के लिए लाल कपड़ पहने प्रचार करके आ जाए फिर घर में परे हमारा दोष नहीं लगेगा लेकिन कोई सन्यासी अगर हमारा सादा कपड़ परे उसको दोष लगेगा क्योंकि एक, एक, एक सौ रुपया का अंदर दस रुपया ऑटोमेटिक है एक सौ रुपया अगर कहीं दे एक सौ रुपया का अंदर दस रुपया है एक रुपया है पाँच रुपया सब है इसी ये जो बेस है ये एक्स्ट्रीम बेस इसका लायक हम नहीं है लेकिन ये बेस का अंदर सन्यास वेस है अगर हम लाल कपड़ पहने प्रचार के लिए क्योंकि सादा कपड़ पहनने से आदमी समझता नहीं सन्नासी समझता नहीं तो इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं होगा क्योंकि प्रचार के लिए ऐसे ही बनु गोस्वाई महाराज जी को शूट पैंट ट्राई और जूता पहनना है जाओ यही हुआ जब पहना नहीं पहना चा, नहीं चाहा तो फौज आदेश क्या पढ़ना पड़ेगा आपको आपको लिए लाएगा पहन के जब सामने आया शर्म के मारे माथा ने करके आ नाउ कम टू द पॉइंट यही हुआ जुक्त वैरागुर जुक्त वैराग्य यही है जब अंग्रेज लोगों का सामने प्रचार हुआ था आप तो कुछ नहीं आप देखे नहीं वो सब जमाना अंग्रेज लोगों का सामने भक्ति विनोद ठाकुर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रीच द फिलॉसफी चैतन्य महापौर इन फ्रंट ऑफ द फ़ॉरेन पीपल विदेशी लोगों का सामने भक्त विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका को देखते तो अब हैरान हो है बाहर में कितना कोट पैंट सब टाई था बोलता अंग्रेजी फिर घर में जाके क्या भैया को कुछ खाना नहीं कुछ नहीं इसको बोलता को जब ये लोगों को गौरिया कोलकाता का गौरिया का अंदर हैं ये सब साहेब लोगों को बुलाया जाता था थोड़ा वो वहाँ आके हरिकथा फिलोसॉफिकल डिस्कशन होगा उस टाइम में पहूपा जी ऐसा ऐसा खाना देते थे उनका अपना आदमी भी गुस्सा हो जाता पहुपात एक क्या कर रहे हैं ये सब ये सब खाना क्यों दे रहे हैं इधर बाद में चले पहुपात को बहुत आदमी समझे नहीं जाने का बाद पहुपात जी ये उत्तर दिए देखो आई कैन काम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्र आई कैन काम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल फ्रिचिंग ऑफ चैतन्य महापो चैतन्य महापो का प्रचार अगर हो जाए इसके लिए तुम हमको निंदा करो हम किसी भी लेवल पे उतर जाए तुम हमको बोलो बेसवा का घर में ले चलो हम चले जाएंगे हरिकथा बोलेंगे तुम हमको बोलो मिनिस्टर का ले के चलाओ राष्ट्रपति के घर में उसको हम सामने हरी कथा बोले हमारा डर नहीं क्योंकि क्यों, हम तो हम तो सोचते गुरु वैष्णव का कुत्ता है कुत्ता का काम है ग्यव करना यही तो लिख दिया हम प्रतिवाद का किताब छः सात निकाला उसमें लिखा दिया आप बुरा मात मानो हम गुरु वैष्णव का कुत्ता है तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर इसी हिसाब से हमने भोग घव घव किया लिख दिया किताब में और कोई किसी का बोलने का कोई भी बोल नहीं पाया आज तक एक उत्तर इसकन वाले भी हम बोला पृथ्वी में जितना सेंडर है तुम्हारा तुम सब एक माथा एक करो करके इसका उत्तर दो आज तक उत्तर नहीं आया बांग्ला अगर जानते तो इसको पढ़ते तो पागल हो जाते यही सब बात हमने नहीं लिखा हमने पेन पकड़ के रखता है गुरु के सब गुरुवर्ग लेकर सब गुस्से मागुरुमा सब विश्वास नहीं होता किसी का तो जो भी हैं ये जो हैं प्रभुपात बोलते हैं भगवान का प्रचार कर लिए हमको कुछ भी करना पड़े इसमें समाज अगर हमको निंदा करे हमको कुछ नहीं है क्योंकि हमारा भाव है चैतन्य महाप्रभु का कथा जगतवासी को मालूम हो जाए यही भाव है जो भी हैं अब यहाँ जो है देखो उद्धव जी गए भगवान श्री कृष्ण सोचे जिस कारण हम उद्धव को ब्रज ब्रजभूमि में भेजे थे अब मेरा सार्थक हुआ क्योंकि उद्धव का उद्धव का अंदर भाव था भी मैं ही सबसे बड़ा भक्त भक्त तो है ही है लेकिन बड़ा भाव है ये हमसे बढ़कर क्या लेकिन जब ब्रज ब्रजभूमि में गए इतना बड़ा भक्त है इतना प्यारा है हमारा जो जीते जी हमारा स्वरूप को प्राप्त किए अरे भगवान ये अगर ब्रज भूमि का प्रेम क्या होता है इसको थोड़ा बहुत खबर इसको मिल जाए तो इसका दिल तो एकदम रस में भर जाएगा रस ही रस हो जाएगा तो उद्धव जी को कृपा करने के लिए भेजे और उद्धव जी को जब भेजे गोपियों का पास भेजे सब सब कोई का पास नंद महाराज यशोदा मैया तो इन लोगों का थोड़ा सुझाव थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि कृष्णों का कृष्णों दे, को देखने से जितना मजा होता है उद्धव को क्योंकि उद्धव के बारे में भगवान श्री कृष्ण खुद बोले हैं न उद्धव मन नुनो अनुपि मन नुनो एक बूंद भी उद्धव हमसे कम नहीं है उद्धव हम हम जैसा उद्धव भी ऐसा ये किसी को नहीं बोला अहम जैसा उद्धव उद्धव को देखो देख बहुत शांति मिलेगा क्यों उद्धव देखने में सब उसका व्यवहार उसका चल उसका बोलना चलना सब ठाकुर जी का ही कपड़ा ठाकुर जी का गहना ठाकुर जी का सब लेकिन पंखा नहीं लगाते थे मोर पंछा नहीं निषेध ये नहीं ये तो कृष्ण ही लगाएंगे इसे मर लो तो इसलिए गया तो थो थो थोड़ा बहुत समाधान थोड़ा बहुत समाधान हुआ और कृष्ण का आशा लेकर गोपियों ने अपना जिंदगी को थोड़ा जीने का तो इच्छा है नहीं क्योंकि एक पल भर भी कृष्णों को छोड़कर ये लोग जीना नहीं चाहते ये ये समाधान हृदय में आएगा नहीं क्योंकि ये बद जीव समझ नहीं पाए क्या कैसे ये हो सकता है इट्स इम्पॉसिबल ब्रजभूमि का भाव अनंत ब्रह्मांड में कई जगह नहीं है इसीलिए चैतन्य महापौ का अवतार इसलिए बहुत सारे कारण हैं कभी चैतन्य चौरता में तो कभी व्याख्या हो तो पागल हो जाओगे और रस लगेगा मज़ा आनंद वहाँ लिखा हुआ है कृष्णदास कविराज गुस्वा में जो लिखे हैं कृष्णों का विचार है कृष्ण लीला करके चले गए और आदमी सब समझे नहीं हैं क्योंकि कृष्ण ऐसा सब लीला किए किसी को समझ की बाहर है इसलिए भगवान चैतन्य महापो का आना पड़ा एक ही कृष्ण ही आए हैं और एक विचार है बहुत सारे कारण हैं इसमें एक कारण है आमी बिना ब्रजोपेम दीते नहीं शक्ति ये बांग्ला में है आमी बिना ब्रजोपेम दीते नहीं शक्ति स्वयं स्वयं रूप भगवान स्वयं रूप भगवान किसको बोलता है जिसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है स्वयं रूप उससे और कुछ निकाला है लेकिन उसका कारण कोई नहीं है स्वयं रूप भगवान एकमा एकांत नंदानंदन श्री कृष्ण नंदन और ये छोड़कर ब्रजप्रेम किसी का द्वारा आपका देना संभव नहीं जगत में ब्रजप्रेम प्रचार करने के लिए नहीं के तो नहीं भेजा जाए निशिंगोदेव के भेजिए तो ब्रजप्रेम नहीं प्रचार होगा राम जी आए तो ब्रजप्रेम नहीं राम जी आए कृपा कर सके लेकिन ब्रज प्रेम नहीं दे सके संभव नहीं ऐसे राम बराहों नृसिंग आदि जितना सारे अवतार हैं सारे ये तो पूर्ण वस्तु है क्योंकि पूर्णो पूर्ण भगवान है लेकिन पूर्णो में भी कला का भेद है सोलो कला पूर्ण है कृष्णो नृसिंगदेव आदि बारह कला राम आदि चौदह कला ऐसा सब भाग है सब तो पूरा परिपूर्ण है भगवान से कृष्ण उनमें और दारकाधीश कृष्ण में भी ऐसा मिठास नहीं है जो मिठास नंदन कृष्णों में है तो इसीलिए अमी पीना अमी बीना ब्रजोप्रेम देते नहीं सकती हम छोड़ के ब्रजपेम देना किसी के लिए संभव नहीं है हम हाँ अगर ब्रजोपम देना चाहे, ब्रज की क्या भाव है ब्रज की भक्ति का बारे में प्रचार करना चाहे, तो कृष्ण बोलते हमको ही आना पड़ेगा हम छोड़ के तो कोई दे नहीं सके तो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है नारायण के द्वारा ये हो ही नहीं सकता किसी अवदार के द्वारा इससे भगवान श्री कृष्ण ही गौ रूप में आए आके अपना ही ब्रज प्रेम को खुल्ला में खुल्ला देना शुरू कर दे बहुत सारे व्याख्या उल्टा करते हैं समाज का आदमी जो पाठ करते हैं सब उल्टा पाल्टा व्याख्या उल्टा होता है वहाँ जे बोला है जो अमारा गाय गुरु हो तारो ये देश ये इस, इस मार आज्ञाए हम हमारा आज्ञा अमार आज्ञाएं है, गुरु हैया तारो यही देश यही शब्द टा के एतो अपव्यवहार करे चिंता करा जाए ना अमार आज्ञा ये गुरु हैया तारो यही देश ये शब्दों जो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं दक्षिण तो भारत उपचार करने का टाइम में आशीर्वाद करके तो ये लोग बोलते तो महाप्रभु का स्टैंडिंग ऑर्डर है हम गुरु का काम करेंगे तो क्या है वो तो बोले ही है अमार आज्ञा है, गुरु हैया तारो इसमें हम व्याख्या करना शुरू कर दे तो वो लोग उठ के चले जाएंगे ये हमारा व्याख्या नहीं गुरु वर्ग का सिद्धांत तो का बात हमारा आज्ञा मतलब क्या है तुम्हारा गोरंग माँ आगा दिए हैं गोरंग माँ पो का जब प्रकट की समय इस इस बार इसी श्लोक के बारे में हम कभी व्याख्या करेंगे आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे लेकिन समाज का आदमी मनना नहीं चाहता चैतन्य महाप्र जब प्रकट विहार किए उसमें स्पेशल पावर शक्ति दिए थे जब प्रकट लीला किए तब तो अलग बात था हैं। अगर ऐसे ही हो जाए तो किसी को साधन करने का दरकार नहीं है दरकार कोई अगर बोले महाराज साधन करने का दरकार नहीं जब लिखा हुआ चैतन्य चे साधन बिना साधो वस्तु कभी नहीं क्यों नहीं पाए साधन छेड़े तुम्हें साधन छोड़कर तुम भगवान वस्तु मिल जाएगा तुम्हारा साधन नहीं करना पड़ेगा भगवान मिल जाएगा लेकिन दुनिया का दिमाग खराब हो गया जब नरो तम ठाकुर भी कितन में लिखा साधन सोरन लीला ता करे हेला साधन सोरन लीला ये सब में कभी भी टाइम खराब मत करो जिंदगी में ऐसा बनाओ भजन करो हर वगत चलते फिरते जाते खाते सूते हर वगत भगवान का स्थिति रहे तब हम सोचेंगे भजन कर रहे हो एक बात तो गुरु वैष्णव के द्वारा ही संभव है और गुरु वैष्णव का अनुगतव जो वास्तव अनुगतव जो शिकार करते हैं वो लोगों का लिए संभव हो जाता गुरु वैष्णव सेवा के द्वारा संभव होता ये देखो आगे चलकर उद्धव जी संवाद लेके गए तो भगवान जी आनंद हुआ बड़ा अच्छा हुआ उद्धव को जो कारण भेजे हैं बस सार्थक हुआ सारे फिर उसके बाद भगवान ने क्या है भगवान कुब्जा को कीपा किए थे कुब्जो का कुब्जा का घर में गए क्योंकि कुब्जा को वादा किए जब तुम्हारा घर में बाद में जाएंगे कुब्जा को कीपा कर दिए ओ जी जो बताए हमारे घर में चलो भगवान बोले बाद में जाएंगे ये सब समाधान हो जाए अब तो समाधान हो गया तो अब गए सब किए फिर उखरूजी को बताएं आपको थोड़ा हस्तिनापुर जाना पड़ेगा क्योंकि हस्तिनापुर में जितना पंच पांडव है ना कुंती कुंती देवी और पांडव जी तो गुजर गए तो इन लोगों का ऊपर सुना है बहुत अन्यायी चल रहा है आप थोड़ा जा कर हालचाल पता करके आओ उख्रूज को भेजें उखरू जी हस्तिपुर जाके बहुत दिन रहे और अंध धितोराष्ट्र को बहुत समझाए महाराज ऐसा होना ठीक नहीं है अन्याय है ये न्याय करो न्याय नहीं करने से आपका तो अमंगल है तो खुल्ला में खुल्ला बता दिया देखो न्याय क्या है और अन्याय क्या है मेरा समझ में आता है लेकिन क्या करूं ये हमारा लड़का का ऊपर इतना स्नेहो है मैं जानता हूं ये अन्याय कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाता ये क्या स्नेह है हमारा ऐसा करके स्वीकार भी किए हैं फिर उसका बाद पांडवगण का संवाद लेके उख्रूर जी पहुंचे आसारे हालचाल बता दिए ऐसा ऐसा है उसके बाद जरासंदर जो है उनका तो पहले से ही बहुत क्रोध था कृष्ण के ऊपर उसको मिटाएंगे कभी हमारा दामात को खत्म कर दिया हा? हम मिटाएंगे उसको कभी सबक सिखाएंगे अब ये हालचाल इसका देखो क्या हो रहा है उन्होंने पूरा मथुरा नगर को मथुरापुरी को आक्रमण कर दिए अचानक लाखों लाखों सैन्य लाकर एकदम आक्रमण ला कर दिए चारों जगह खबर फैल गया कि महाराज मथुरा को आक्रमण किए ब्रजवासी तो ऐसे ही प्रेमी हैं वो लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता क्या करे और खबर फैल गया ब्रजवासी रोने लगे क्या मथुरा मधुवासी तो नहीं है तो मथुरा में हुआ ब्रजवासी तो प्रेमी है वो भी प्रेमी हैं मथुरा का लोग आदमी भी जितना सारे भक्त हैं वो भी प्रेमी हैं वो लोग तो रोना सर के क्या होगा भगवान से कृष्ण ने बलराम के साथ चर्चा किए दाओ दाऊ दादा के साथ दाऊ दादा एक काम करना ए, ये जो जरा संधर आक्रमण किए हैं इनको युद्ध करना है बलराम बोला हाँ हाँ बोलो युद्ध करें हम चले दाऊ ज्योति खरा है नाना ऐसा नहीं सुनो तो सही क्या बोलना चाहता है और क्या बोलना चाहते हो लड़ाई लड़ाई या क्या सुनना सुनो तो सही ये जरा संंद जो है हमारा अवतार किस लिए हुआ पृथ्वी का भार को हरण करने के लिए तो ऐसा करें हम तुम ये तो तु जाओगे तो लड़ाई कर लेकिन ध्यान रखना ये जरा संधर्य को ख़त्म नहीं करना है क्या बात कर रहे हो हाँ जरा संधम नहीं करना क्योंकि वो उसको सेना फेना सब नाश कर देंगे फिर वो नंगा होके उसको छोड़ देंगे फिर जाके फिर सेना लाएंगे फिर हम इधर बैठे बैठे काम करेंगे क्या बागा दौरी दरकार है बैठे बैठे काम करें वो लाते रहेंगे हम करते रहेंगे अच्छा है बोलो हम सोचे तो अच्छा बुद्धि है ठीक है जाके जिसको आप बोलते लोहोबन लोहोबन जानते हो जुमुना का उस पर लोहबन लोहोबन का उधर ही लड़ाई हुआ था वो जाएगा लोहो जंग यह एक ये है लोहबन वो जगह लड़ाई हुआ था और जरासंध संध सातर बार आया आक्रमण करके उसको पराजित किए जितना सारे सैन्य लाए सारे खत्म कर दिए भगवान से ही चुटकी मार के वो तो, तो कुछ श्रम नहीं है वो लोहवं तो गाया और तो जमुना तो है ही है इस पर आना पड़ेगा कैसे आए और इधर से स्वयं वाहि सब के लड़ाई करके बाद दाऊ दादा तो एकदम हल मुसल है ऐसा चप्पा मारे एक एक करते करते सब खत्म कर दिए सब सेना खत्म हो गया वो तो वै जितना बार उसको नंगा करके चो नंगा मतलब हम बोलते हैं उसको पूरा खत्म करके उसको भगा दी जा जब गए तो मतलब फिर लाए फिर लाए ऐसा करते सातरा बार आक्रमण किए सात बार उसका सेना को पूरा खत्म करके बार घर भेज दिए जा उन्होंने गया फिर इस बार आया अठारह बार जो है अब आया कालजवन तो कालजवन लाए एकदम हजार हजार कालजवन कृष्णो ने सोचे ये तो सातरा बार इसका मार के पीटा के भगा दिया अब तो ये आक्रोश लेके आए हैं वो जानते हैं ये सब भक्त हैं और कालजवन को अगर किसी के हालत से कुछ कर नहीं पाए तो ठीक है फिर भी अगर कर भी नहीं पाए वो जवान अगर मथुरा में घुस गया तो सब रोना शुरू कर दे आ गया काल हमारा धर्म सब नष्ट हो गया कृष्ण ने इसी बात का चिंता है मतलब किसी भी हालत से दो चार अगर घुस गया मथुरा में तो हो गया छुट्टी तो धर्म सब नष्ट कर देगा उल्टा तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया कृष्ण बलदाव जी प्लानिंग किए प्लान करके चिंता करके वो जब जब कालजवन आक्रमण किए मथुरावासी सब रोने लगे अब क्या होगा अब तो कालजावन आया है हमारा सर्वनाश हो जाए ये घुस जाए तो तमाम शक्ति लेके आए हैं तो कृष्ण बलराम जी प्लानिंग कर रहे हैं क्या किया कृष्ण ने किया अपना जोगबल के द्वारा पूरा दारिका में समुन्दर का अंदर नगरी बनाया जोगबल के द्वारा पूरा एकदम करके क्या किया जितना सारे मथुरावासी हैं उसको जोगबल के द्वारा वहां ट्रांसफर कर दिया संभव है आप लिए जोग के द्वारा उसको पता नहीं वो पता ही नहीं मथुरा से हम कैसे आ गया है हम तो मथुरा में से, मथुरा से जितना सारे थे सारे तमाम जो चीज है बिग् पिग् सब कुछ है सब भेज दिया उधर जोगबल के द्वारा उधर भेज दिया नागरी बनाए हैं ठाकुर जी का आदेश सही हुआ अब उसका होने के बाद कृष्ण बलराम की क्या किए जब जरा संदर और कालजवन आक, आक्रमण करना चाहे कृष्ण और बलराम दौड़ लगा एकदम बरे भाग रहा है काया रहे काया रहे भाग रहा है पूरा ऐसा दौड़ रहेगा ऐसा दौड़ है क्या करे उसका पीछे करना ठाकुर जी का पीछे करना संभव है वो भी हो हो करके पीछे काल को लेकर दौड़ रहा है अब क्या किया जाए कृष्ण तो अब एक कृष्ण भगवान मजा कर रहा है ये सामने आ गया किस लोग को पकड़ लेंगे अब ते दूर हो गया ऐसा करके मजा कर रहा है कभी ये आ गया इसको पकड़ो पकड़ो सामने आ गया फिर देखिये इतना दूर ऐसा मजा करते करते एक जगह गया जाके क्या क्या एक पहाड़ का ऊपर उठे पहाड़ पहाड़ का ऊपर उठ के वहां मुचु जो हमारा ये मुचुकुंदो कौन है मानधाता जी का नाम आप आपको बताए थे मानदाता का 50 लड़कियों को शादी की थे कौन सौवरी मुनि ये मानधाता का लड़का है बहुत अच्छा लड़का बहुत भजनशील और देवता लोगों को बहुत सहायता किया पूरा असुर लोगों को भगा के एकदम दिन रात सोए नहीं कितना दिन तक लड़ाई की महीना महीना पर लड़ाई करके जब देवता लोगों का जय हुआ देवता लोगों आशीर्वाद ले लो तो महाराज आशीर्वाद क्या ले आशीर्वाद ये ले कि हम आराम करना चाहते हैं आशीर्वाद तो कुछ दरकार नहीं क्योंकि भक्त हैं सब भला हम ऐसा करें हम नीत जाएंगे आ, कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे को कर। जितना दिन तक हमारा इच्छा हो तो नीच जाएंगे और बीच में हमारा कच हमारा नीत को कोई तोड़े तो जिसका ऊपर हमारा नजर जाएगा वो भस्म हो जाए ये ठाकुर जी का इच्छा है क्योंकि ये मांगेगा क्यों ये जो रावण का जो भाई है कुंभकर्णो ये बड़ा भारी तपस्सा की लेकिन जब बर मांगने आए तो उसका बर कुर अलग सा था लेना तो जब सरस्वती इसके अंदर में होकर जीव को घुमा दी उसका बोलना था दूसरा कुछ वो बोल दिया हमने छ महीना सोए छ महीना जागे ऐसा कर आशीर्वाद करो अब बोलो क्या बात है <laughs> ऐसा ही करते हैं ठाकुर जी का इच्छा नहीं है हम खुद देखते हैं जिस दिन हमारा खाना पीना में कुछ भी ये गलती कर दिया कुछ भी कर दिया जिस दिन हम ये मूल भागवत को पाठ करते हैं हमारा जीव भारी हो जाता हम खुद परीक्षा करके देखें किसी भी हालत से I try to read but somehow there is printing mistake also but some problem there लेकिन जिस दिन फ्रेश है एकदम पानी का मिक्चर हमारा धाम में अच्छा चलता है खुद हाथ में पकाए कुछ माधुक खाए तो ये सब नियम है ये सब बनावटी कथा नहीं है पूरा एकदम एक्सपेरिमेंटल बात तो ये क्या किए वो जाके ऐसा बोले और तो मुच्छू सो गए उस है पहाड़ पे, अंदर गुफा पे और कृष्णो उधर जाके कृष्ण बलराम छुप गए हैं छुप गए और फिर उधर वो कालजवन आए आके एकदम मुच्छ गुंदू को एक लात लगाए बेटा कपट कहीं का हाँ इधर भगा के इतना दूर लाए अब सो रहा है हैं इतना लात लगाए जोर से वो खबरा गया और नींद टूट गया और सारे बाहर कर सब कालजन को देखे जितना सारे कालजवन है हजार हजार कृष्ण को स्पर्श भी नहीं करना दरकार नहीं था इसको आंखों का तेज से सारे आँख से भस्म हो गया हो गया ना पृथ्वी का भार छूटी अभी सुनामी धुना भी कितना सारे हो रहा है फिर भी आदमियों का नहीं है है कभी कि भी किसी का नहीं है अभी भी ये किसी का नहीं है पूरा कर रहा है ऐसा बुद्धि खराब है मुच्छुक के द्वारा काल सब बद हो गया और जनर ये जो आपका जरा है जरा फिर से आक्रमण किए फिर से आक्रमण जब किए कृष्ण बलराम दौड़ते दौड़ते प्रोवर्सन पर्वत बोल के एक पर्वत में चढ़ गया कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम चढ़ गया वो पर्वत में वो लोग चिंता करे जरा ये पर्वत तो इतना बड़ा पर्वत है जंगली जंगली सब जगह ऐसा वृक्ष हैं गुफा भी हैं अब कहाँ तक हम ढूंढें उसमें कहाँ गया कौन पता तो ऐसा करे सबको आदेश किए ये पर्वत को जो जो जो वृक्ष हैं सबको जला दे इधर तो जलाने से क्या हुआ वो पूरा जल के मर जाएगा समझा मेरा बात पूरा पर्वत को पूरा ऐसा आग लगा दे चारों ओर को निकल नहीं सके वो जल के वहीं मर जाए और जब हो गया बोला अब तो कहाँ जाएगा जल के तो मरेगा जब भगवान बोलते हैं वायु हमारा है आग हमारा है सब हमारा है वो बोले जल के मर जाएगा यही असुर का भाव है तो भगवान ने क्या किया वहाँ से छुप छुपा कर वहाँ से दारुका में जा प्रविष्ट हो गया बस काल ने सोचा ये हमारा इस ज्वारसंद ने सोचा है तो खत्म हो गया और क्या चलो निश्चिंत चलो अभी बाद में हुआ क्या ये जो रुक्णी जी का जो शादी का समय है उसमें उत, उसका जो भाई है भाई ने निश्चय किया ये हमारा बहन रुक्णी का शादी हम शिशुपाल के साथ करेंगे ये बड़ा क्षमतावान है कृष्ण का नाम उठाया था उसका पिताजी हिताजी को बोले आपका दिमाग खराब हो गया क्यों उसका साथ करें? उसका कुछ है शिशुपाल दमघोष का लड़का है कितना ख़मता है राज राजधानी है उसका क्या है उसका साथ करे बेकार कायर है क्योंकि सब अपना किस्म का जो आदमी है उसका साथ दोस्त होता है बाट्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर है ना शास्त्र में ये भी विचार रजस्तम पकतयो समशिला भजनती वो रजो तमो सतो जैसे जैसा गुण है आपका मुताबिक आपका साथ दोस्त होगा ए हमारा साथ दोस्त सबको होगा हम तो दोस्त मानते हैं दुनिया को लेकिन वो कभी भी हमको दोस्त नहीं मनेगा ये इसका दोस्त नहीं है हरिदास ठाकुर जी ये हिरण्य गोवर्धन जो हैं रघुनाथ दास गुसाई का पिता और बड़े काका इनके सामने जब हरिदास ठाकुर जी सभा में कथा बोलना शुरू कर दिया तो एक ब्राह्मण ने बड़ा अपमान किया हो तो बेकार भावुक है कहाँ से आए हैं हरिनाम के द्वारा ये हो सकता है है ना इतना हजार हजार साल तपस्या करके ये होता है ना हरिमाम का द्वारा हरिदास ठाकुर बोला क्यों नहीं विश्वास करते हो हरिजा हरिमाम का द्वारा सब कुछ होता है तो बोले हरिनाम का द्वारा होता तो आपका नाक कट के दिखाओ सवा सब हाय हाय कियारी इतना बड़ा हरिदास ठाकुर हरिदास को अपमान किया तुम्हारा मंगल नहीं होगा हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ के बोले आप लोग क्यों दुख मानते हो इसका विश्वास नहीं है हरिनाम का ऊपर इसलिए बोला तारकोनो दोष नहीं था तौरको निष्ठोम देखो साधु तारकोनो दोष नहीं था तौरको निष्ठोम इसलिए ऐसा तर्क दिया हरिजा को तो कुछ दोष नहीं लिया लेकिन ठाकुर जी उसको छोड़ा नहीं तीन दिन का अंदर उसका नाक में कुष्ट होके कोर बीमार नाक एकदम खून और पूज निकालने लगा समाज सब हाय हाय करने देखो तीन दिन में नहीं हुआ जैसे चपाल गोपाल को हुआ था तीन दिन में नहीं हुआ चपाल गोपाल का दो दिन का अंदर बस हाथ पासा को खोख एकदम फिर भी आदमियों को अंदर में विश्वास नहीं होता गुरु विष्णु का जब भी भक्ति मिन ठाकुर बोल के गए वैष्णव विश्वास विधि होक खाने खाने पोती दिन न आए वैष्णव विश्वास विधि होक पोति दिने ऐसा नहीं पति एक एक क्षण भक्तविनाथ ठाकुर क्या गलत बोला क्या तो रुकी रुकी तैयार किया नहीं कृष्ण का साथ नहीं देंगे देखो आप जाओ आपका इच्छा ने तो बोल दिया कृष्ण का साथ देना ही अच्छा है सुना नहीं सारे व्यवस्था कर दिया करने का बाद रुकी का अंदर में बड़ा डर वो तो साक्षात लक्ष्मी महालक्ष्मी अंदर में बड़ा डर हुआ अरे ये राक्षस दैत्य हमको शादी करे हाय हाय हाय क्या करे ठाकुर कृष्णों का चरण में शरण लिया क्यों कृष्णों का बारे में नारद जी से इतना कुछ सुने हैं सुनने के बाद सोचे कि यही तो है एक पति रूप में मिलना है तो इसको ही ये सब श्लोक बोला है फिर उसके बाद क्या हुआ रुकिनी एक पत्र लिखे हैं एक पत्रो लिखे हैं पत्रो लिखे एक ब्राह्मण को भेजे हैं ये ब्राह्मण जल्दी जाओ समय नहीं है दो तीन दिन का अंदर शादी है और आ, कृष्ण के चरण में मेरा ये बिन्ती है चिट्ठी है ये लेके तुम जल्दी जाओ ठीक है जल्दी जाना जब ऐसा गया उसी टाइम में क्या हुआ ब्राह्मण ने छुप किसी को बोले नहीं अंदर में तैर कर लिया है विचार कृष्ण के सामने दारिका का सभा में जाके कृष्ण का सामने पूरा रख दिया चिट्ठी को दे दिए चिट्ठी को दिए चिठी को कृष्ण ने पढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ कि तू ये अपना शक्ति है बोले ब्राह्मण आप आए हों ब्राह्मण का अब बोले हमारा भी अंदर में इच्छा है ऐसा नहीं कि हम ऐसे बैठे हैं हमारा अंदर रुक्नी को बोलना मेरा अंदर में पूरा इच्छा है अब देखिए क्या किया जाए हमारा हर हालत में हम वहाँ पहुँचेंगे और रुक्नी जी जो रो रो के जो कथा बोले हैं चिट्ठी में ये तो हमारा दिल टूट जा रहा है ये तो ठीक है हम जाएँगे और उनको चिंता करने मत बोलो जिस दिन शादी है हम जाएंगे कोई चिंता नहीं और रुकिणी ने जो बात कही वो एक बात सुनने से आपका मजा लगेगा बहुत सारे है लंबा कैसे कहें रुकिचो चिट्ठी में लिखा हुआ श्रुत्यागुण भुवन सुंदर सैन्यताम ते निर्विश्व कर्ण अंगतापम दिशा दृश्य मताखिभच्युत तो अविशति चिंत्रम पत्रपम मेंुत गुना न भुवन सुंदर सिन्नता कर्ण विवर हंगतापम् रूपम दिशा दृशिमताखिलार्थलाभ तय अच्युत अभिशती चित्रम अपत्रपम अपने कृष्ण को लिखे हे प्रभु तुम्हारे गुनावली हमारा कान में जब से आए श्रुत्या गुणान भुवन सुंदर सिन्नताम ते तुम्हारी तुम्हारी जो लीला तुम्हारे जो सौंदर्य हो सुत्यागुणान तुम्हारा गुण गुणावली सुन के जब से सुने तुम्हारा गुणावली हमारा कान में आए तो हमारा तो दिल गया आपका पास चलाएगा बिक्री हो गया मैं अब बताओ हम क्या करें हमारा शरीर में हृदय में इतना ताप उत्पन्न उत्पन्न हो रहा है विरोह का ताप कि हमको अगर कोई ले जाए इसके पहले आप बचाओ मेरे को रूपम दृशम दृश्यमता हम अखिलार सुलाभ आपका चरण आश्रय हुए हमारा ये जो मन है अभी हमारा ये मन हमारा बस में नहीं है हमारा मन जो है जैसे कोई रमणी का लज्जा नहीं है ऐसा हो गया आप नहीं मिले तो हमारा कुछ भी हो जाए आपको आपका चरण में मेरा जिंदगी जीवन जोवन सब निछावर कर दिया अब आगे आपका इच्छा देखो ठाकुर जी ने बोले अरे जरूर जाएंगे हम कोई चिंता नहीं है रुक्नी ने चिट्ठी में लिखे प्रभु विवाह का दिन जिस दिन विवाह है शादी है उस विवाह का दिन हम लोगों का परंपरा में हमारा खानदान में ऐसा नियम है हमारा पीढ़ियों में पीढ़ियों से शादियों ऐसा है कि हम शंकर और गौड़ी का गौरी जी का मंदिर में जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी ठाकुर जी तो नहीं बोले प्रभु यही एक मौका है जब हम जाएंगे हमारा साथ सखी सब चलेगी और जितना सारे मैया सब चलेंगी और बाकी तो राजा का मामला है तो रहेगा ही सैन्य वाहिनी तो रहेगा ही वो क्या होगा इसमें जाएंगे बोले यही एक मौका है ये मौका को गया तो दोबारा नहीं मिलेगा हमको तो घुसा देंगे अंदर में इसके लिए रोकें नहीं बोले यही सूजक है, है। इसलिए ठाकुर जी ने बोले ठीक है कोई बात नहीं और ठाकुर जी क्या की बलराम जी बोले ऐ भैया अकेला मत जाना लड़ाई फड़ाई है तेरे को कुछ कर देगा हम जाएंगे संग में बड़ा छोटो भाई छोटे भाई है बड़ा भाई है जब तैयार किया ऐ कहाँ जा रहे हैं सर हम जाएंगे सर क्या हो जाए नहीं जाए तू तो छोटा है बलराम का प्रेम है संग में गया चल मेरा सब जाके उधर रुका है रथ और रथ को देखें वो लोग सब स्वागत किए राजा सब किए वो लोग को मालूम नहीं था कि ऐसा करने वाला है जब शादी जब रुक्किी को लेके रुक्णी जी को लेके एकदम पूरा देवी जी का मंदिर में गए दुर्गा दुर्गा जी वहाँ पूरा पूजा अर्चन किए शंकर जी का आशीर्वाद लिए दुर्गा जी का आशीर्वाद लिए भी लीला है महालक्ष्मी दुर्गा का ये भी लीला है ये नहीं तो लीला नहीं मनेगा ना जाने का बाद अभी सब हो गया पूजा अब फिर आ रहे हैं रुक्कि को रुक्णी जी क्या करें अपना घुम ये जो है उसको ठीक करने के लिए बार बार हाथ को ऊपर उठा रहा है इच्छा करके आ देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा श्रम भी आ रही है देख रहे हैं किसना आया कि नहीं अब तो ये टाइम गया तो हो गया और तो नहीं होगा आया कि नहीं है? फिर कृष्ण ने क्या किया रथ लेके एकदम वायु का बेग गए और हाथ जब ऐसा करके घूंटे को ठीक करने के लिए हाथ को पाल लिया ऐसा ऊपर कर लिए रथ में दो एकदम पूरा एकदम और हल्ला एक ग्वारन ने लेके गया ग्वारन ने सब लेके गया।, ले गया एक भागो मारो इसको बेटा कहाँ से आया है? है राजा का पुत्री है इसको शादी करे पकड़ो सबसे शिशुपाल से, से लेकर जरा संदर रुख सब दौड़ पड़े उसको मार डालेंगे आज कृष्ण बलराम दौड़ लगा है रथ लेके ढड़के मारे तो दौड़े नहीं ऐसे दौड़ लगा कि फाका जाएगा ले चले फाका जाएगा लेके गए और फिर उसका सब अब रथ को खड़ा किया सामने किया कौन है आ सामने पा लड़ाई हुआ एक एकदम एकदम ऐसा लड़ाई हुआ कि सबको क्या एकदम सारे सेना जो है सारे खत्म हो गया वो लोग एकदम बस घर चला गया कुछ करने का है नहीं कुछ नहीं है बच्चा पैदल जाना पड़ा रथ भी खत्म हो गया जरा संधने शिशु बल को बोले तुम मेरा दोस्त हो अब बुरा माही बुरा मत मानना ऐसा है कि भाग्य की खेल है वो लोग भी भाग्य मानते हैं ये भाग्य का खेल है देखो ये गुवारियन को हमने आक्रमण किया था सतारो बार सतारह बार का आक्रमण ने हम हर गया था लेकिन जब अठारह बार हम आक्रमण किया तो हम जीत गया वो सोचता है कि वो जीता है किसने तो भग गया तब हुआ अब दोस्त को उल्टा मत मानना ये तकदीर का खेल है जो हुआ सो हुआ अब चलो चला गया फिर रुक्की ये जो रुक्की है उनके भाई उन्होंने बोले ठीक है हम जाएंगे उसको हमारा बहन को खींच के लाएंगे बोले ओ तैयार करके गया और प्रतिज्ञा करके गया अगर हमने लौट आया बिना खाली हाथ तो हम ये राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे राजधानी में आएंगे नहीं हम इतना लड़ाई हुआ इतना लड़ाई हुआ कि पूछो मात रुकीनी देखे जो भैया के एकदम एकदम सारे खत्म रात पथ घोड़े फोड़े सब गया और उसका सारे खत्म हो गया कृष्ण ने उसका एक तरफ का मुछुआ को कमा दिए एक तरफ का जो चूल है इसको कमा दिए इच्छा करके बदमाशी करके क्या एक तरफ का चूल कमा दिए एक तरफ का दाढ़ी कमा दिए कमा के उसको फेंक दिए बलराम ने पूरा डांटा है कृष्णों को है कृष्णो ये क्या किया तूने ये क्या उचित था ये उचित था तेरा साला है ना ये ऐसा करके अपमान करना ठीक था कृष्णो ने माता ने चुक रहे किया भैया बकरे डांट रहे ये उचित नहीं है ये क्या किया एक तरफ का गोप कटा दिया एक तरफ का, एक का ये क्या मरने से भी ज्यादा है ना ये क्या क्या उचित नहीं था और रुकी नहीं जी रो रही क्योंकि वो उन्होंने सोची कि अभी कृष्णो अभी हमारा भैया को मार बोला उसको मारो मार हमारा भैया है जो भी है बलराम जी ने उसी टाइम तत्व उपदेश दिया ये दुनिया में कौन किसका भाई है बहू करके उपदेश दिया और फिर शांत हुआ फिर और उसको छोड़ दिए जा भगात क्योंकि विदेश है ना वो जल के और राजधानी में प्रवेश नहीं किए सचमुच वो जाके अपना अलग सा एक राज्य बनाए उसका नाम आए भोजोकट भोजोकट बोल के एक राजधानी उन्होंने खोला वो राजधानी में पिता का बाजार नहीं गया क्योंकि वो तो हर गया फिर उसका बात क्या हुआ रुकनी कहरन हुआ रुकनी को लेके पहले तो जो ऐसे उधार किया तो ये राक्षस विधि ये जो जो शादी है राक्षस विधि फिर उधर जाके दारका में सुंदर उसका प्रणय हुआ अभी तो इधर क्या किया जाए इधर तो उपाय नहीं है ऐसा ही नियम है गंधर्व विधि है शादी का भी बहुत नियम है गंधर्व विधि है राक्षस विधि है बहुत सारे नियम है एक एक किस्म का तो ये जाके क्या हुआ रक्किणी हुआ और रुक्किी शादी हुआ रुकनी का प्रदुन्नो जन्म हुआ प्रदुन्न जन्म होने का बाद संभर असुर नाम के एक असुर इनको बच्चा को सभी पद अभी पैदा हुआ हैं वो बच्चा को उठा कर ले गए और समुन्द्र में फेंक दिए बदमाशी करके तो बच्चा को निकल दिया किसी माछली ने माछ... हैं वो माछली को किसी मछुआरे ने पकड़ लिया फिर वो उसको बिक्री किया एक असुर का पास हम्म, संबर असुर हैं संबर असुर इनका रसोई घर में मसली को काट के वो ये करना था फिर उधर धीरे धीरे वो बच्चा जो निकाला वो बच्चा वो जानते हैं क्योंकि वो जो रोती देवी हैं वो है उनका पत्नी कामदेव जो थे कामदेव कामदेव शंकर भगवान का तेज से कामदेव भस्म हो गया था उसके बाद उनके पत्नी दूसरे जन्म के लिए स्वामी का अपेक्षा कर रहे जैसे देवी अपना शरीर को जला दी फिर दूसरा जन्म के लिए शंकर जी अपेक्षा किए वही तो पत्नी है उनकी दूसरा पति तो हो ही नहीं सकता ऐसा करके वो भी सामी के लिए अपेक्षा किए वो बच्चा उसको पता था वो बच्चा को लालन पालन किए लालन पालन करने का जब बड़ा हो गया तो बच्चा बोले हे मैया तू तो तेरा तो धंधा खराब है तेरा आँखें का दृष्टि ऐसा क्या है बोला हम मैया नहीं हैं आपका पत्नी है ऐसा ऐसा आपका जिंदगी में हुआ था ये असुर को मार डालो करके मार डालो मार डालने के बाद इन्होंने उनको लेके वहां पहुंचा दी दारका में जो भी है अब ये वो सब अभी, अभी सत्याजीत राजा सत्ताजीत राजा जो हैं सत्ताजीत राजा ये सत्ताजी तो राजा नहीं सत्ताजी उसी राज्यों में रहते थे और सूर्यों का बड़ा भक्त थे सूर्य का भक्त हो उसको एक मणि मिला था सामंतक मणि सामंतक मणि सूर्य जी ने दिए थे आशीर्वाद का स्वरूप वो सामंतक सामंतकमणि जिस राज्य में रहेगा उस राज्य में आदि व्यादि अना अतिविष्टि अनाविष्टि सब कुछ नहीं होता और एक बात है कि जिस घर में वो पूजित हो सामंतक मणि से अष्टोभार सोना पैदा होता वो मणि रहे सुबह में अर्चन हो पूरा दिन जाएगा वो देखोगे औष्टोभार सोना उसका भी हिसाब है कितना सोना उसी मनी से डेली पैदा होता किष्णों ने सत्ताजीत को बोले कि ये मनी तो आपके पास रहना खतरा है ये मनी राजा को दे दो उग्र को और इसका फल सारा राज्य का सारे सब हैं सब आनंद लेंगे उन्होंने दिया नहीं कृष्णों को दिया नहीं अफिर बोला निंदा किया और दिया नहीं ठीक है उसके बाद कृष्ण ने सोचा दिया नहीं तो दिया नहीं लेकिन उसका भाई प्रसन्नजीत जो है प्रसन्नजीत किसका भाई सत्ताजीत राजा का भाई उन्होंने क्या किया एक दिन भैया को बिना बताए और सामंतिक सामंतक मुनि को गले में लटका कर उन्होंने जंगल में गया है घूमने के लिए घोड़े का ऊपर और वहां एक बड़ा भारी क्षमताशाली शेर जो है शेर ने घोड़े को मार दिया उसको भी मार दिया खा लिया फिर वो शेर को देखा जंबुवान ने रामलीला में ये जंबुवान है उसका गुफा में अभी गए थे जम्मू में हरिकथा बोलने के लिए गया उसका गुफा दिखा हैं है। राजा जी है। बहुत प्यार करते हैं हम दिखाएं वो गुफा पूरा बद्री का श्रम तो क्या अंदर अंदर रास्ता है बापरे वहां जाम्बूबान का गुफा है जाम्बूबान जी ने क्या किया वो सिंहों को मारकर वो मनी को लेकर अपना बिल अपना गुफा में चले गए वो तो अंदर में रहते हैं बिल का बहुत नीचे अब उसके बच्चा के जो है वो मनी को लेकर बड़ा सुंदर खेल रहे हैं बड़ा सुंदर चीज है इधर बुरा हल्ला मच गया कृष्ण चोरी किया सामने सामं तक मनि को दिया नहीं सत्ताजीत राजा ने इसलिए कृष्ण का ही काम है उन्होंने भैया को हैं अब क्या किया जाए चोरी किया भैया भी मिल नहीं रहा है खबर नहीं है क्योंकि वो जो भैया है प्रसन्नजीत वो कहाँ गया किसी को पता नहीं और मोनी भी नहीं है तो उन्होंने बड़ा हल्ला शुरू हो गया तो कृष्ण ने ही ऐसा किया कृष्ण ने सोचा हाय राम बोला हाय राम हम क्या करें हमारा ऊपर इज्जाम लगा दिया ठीक है इल्जाम को हम मिटाएंगे इल्जाम को हम मिटाएंगे हम क्या करें कृष्ण ने अभी गया पूरा जितना सारे आदमी हैं उन लोगों को लेकर घड़ी का ऊपर चढ़कर पूरा जंगल में गया ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते देखे, अरे एक घूणा मरा हुआ है फिर राजा का प्रसाद है बहुत सुंदर प्रसाद वो देखे ये प्रसन्नजीत ही है प्रसन्नजीत को मार के ओहो ये प्रसन्नजीत लेके गया था और फिर गुफा देखा सामने पैर का चिन्ह तो कृष्ण ने बोले देखो आप लोग यहाँ ठहरो गुफा का अंदर हम ढूंढ के आए कई ऐसा तो नहीं है कि ये लायन सिंगों भी मरा हुआ है इसका रहस्य क्या है सिंगों को तो कोई मार नहीं सकता सुंग भी मरा हुआ है घोड़े भी मरा हुआ है प्रसंजित भी मरा हुआ है तो इसका बाल मामला को हम समाधान करके आए तब तक आप रहना इधर तो उन्होंने बिल का अंदर चले गए बिल का अंदर गए जाते जाते बिल का अंदर में जब प्रवेश किए तो वहाँ का जो इसका जो जाम्बन जी का जो बेटा है वो घबरा गया चिल्लाना शुरू कर दिया वो देखा ही नहीं ऐसा सुंदर आदमी और उसका पिताजी आए क्या हुआ आके देखे ऐसा है सामंतक मुनी उन्होंने फिर लड़ाई सड़क शुरू कर दिया वो सोचे कि पिटाई का ठाकुर जी का इच्छा बड़ा इक्कीस दिन बाईस दिन दिन तक लड़ाई किया लड़ाई किया एकदम लड़ाई करने का बाद जम्बूबन जी का चिंता हो रहा है ये अट्ठाईस दिन हमारे साथ लड़ाई करना किसी का संभव नहीं और इसका भी ऐसा भाव है सुंदर फिर बाद में शरण में आए हमारा लगता है आप ही मेरा राम जी हो ठाकुर जी ठाकुर जी को समझ गए भक्त तो है ही है ठाकुर जी का लीला अब जब समझ गए तो ठाकुर जी का छुपाना क्या है फिर बोले हमने तो आपका चरण में अपराध किया हमने अपराध ये अपराध कैसे मानजन होगा फिर बाद में मनी को दे दिए बोले देखो जरा साल बात ये है कि हमारा मनी का कोई शौक नहीं है लेकिन मेरा ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है ये मोनी हमने चोरी किया है हमने जाके सा साबित कर देंगे राजा का सामने जो मोनी हमने चोरी नहीं चोरी की ये ऐसा ऐसा घटना हुआ है तो बोले फिर भी हम हाँ, एक काम करो आप अगर मेरा पर संतुष्ट हों कृपा किए की तो हमारा बेटिया रानी है जम्बावती इनको शादी करो तो हम समझे ठीक है दो कोई बात नहीं है तो बहुजन वल्लभ जितना भी शादी करे तो होगा और जम्बावती को लेके और मणि को लेके फिर आए इस जगह दारुका में पूरा देवी दुर्गा को अर्चन करना शुरू कर दिया ई कहा हुआ है हमारा कृष्ण को वापस कर दो देवी ऐसा करके जब कृष्ण आए तो सारी हल्लागुल्ला में ये कृष्ण आए हैं शत्रुजुद्ध को बुलाया सत्रुजी को बुला के बताया कि देखो तुम्हारा मन हमने नहीं लिया था ऐसा ऐसा घटना हुआ सत्रुजी का माथा नीचू हो गया शर्म में अब फिर क्या करें कृष्ण के चरण में अपराध किया खमा मांगा तो खमा मांगा उसका जो ये हैं बेटी है इनके साथ भी इनके सा, इनके शादी कर दिए ऐसा करके कृष्ण का आठ जो प्रधान पटरानी है नागरा से नागरा को शादी किए उसका आठ आठ ना सात कितना वो बैल है उसका साण है साढ़ वो ऐसा खमता साली ज्यादा से भी किसी को देके उसको मार डाले राजा का पन है राजा का प्रतिज्ञा है राजा का ये रखे हैं नियम जो जो राजा इसी को ये जो जो जो व्यक्ति इसी जो सात और आठ जो ये हैं इसको पकड़ कर पूरा हमारा सामने लाएंगे उसका साथ हमारा बेचारानी का साथ हुआ ऐसा ही नहीं हो तो किसने अनास कर दिए ऐसा करके पूरा हैं हुआ सत्यभामा अभी हम सत्य का बात बताएं ये जो सामंतमणि हैं सत्यजीत का लड़की सत्यभामा और रुक्नी ये प्रधान है स्वतः भामा का बीच बीच में रू रुट जाती है एकदम स्वतो भामा का ठीक करने के लिए कृष्ण को बहुत कुछ करना पड़ता <laughs> एक दिन तो बोले हमको ये पारिजात है पारिजात पुष्प दे के बोले पारिजात है ठीक है पारिजात देगी कोई चिंता नहीं ना भी चाहिए हम पर पारिजात दे, दे देंगे कोई चिंता नहीं पारिजात लेने के लिए स्वर्ग में गए वो भी कहानी है नौरकास को ये करके फिर स्वर्गों में कुंडल जो है आदित्य मैया का कुंडल चुड़ा के ले गई जोर जबरस्ती वापस दी स्वर्ग से फिर आपका वो जो पारिजात बिख है स्वर्ग का सुबह है उसको लेके आए और रुक्णी का बगान में बगीचा में नहीं दिया एक बार तो सत्य भमा का बगीचा में लगा दिया ऐसा करके सारे समाधान हुआ ऐसा करके पूरा समाधान हुआ और उग्र जी का जो सभा है ये भी वो सभा भी बड़ा आश्चर्य का सभा है ये जो सभा है साधारण सभा नहीं है ये सभा में बड़ा भारी उसका गुनावली है हम्म स्वर्ग से लाए जो ही है तो अभी इसका बात क्या हुआ ये धीरे धीरे बहुत सारे घटना हैं हम उतना घटना नहीं बोलेंगे अनिरुद्धों को बानासुर का जो लड़की है उषा सपने में आए अनिरुद्ध जी उनको देखने के बाद वो पागल हो गई अल हम तो हमारा प्राण प्रिय आए तो सब भल्लाम गए कौन है नाम तो बताओ नाम भी नहीं जाने कहाँ भी रहे वो ने भी नहीं जाने सपने में आए तो ये जो इनके जो ये हैं इनके उसा उसा का एक दोस्त है, है? वो मंत्री का लड़की उनको जोग मालूम है वो बॉल जानते हैं ये जोग के द्वारा जा सकता है उन्होंने बोले किसके लिए तू रो रही है बता बोला ऐसा ऐसा देखे तो ठीक है वो उसको उसको वो अंकित अतः चित्रपट बना दिया सारे ये दुनिया में जितना सारे प्रधान प्रधान आदमी हैं जिनका प्रेम जिनका सौंदर्य बल सबसे ऊंचा है ये चुन चुन के उन्होंने सब अंकित कर दिए अंकित करने के बाद कृष्ण को अंकित किए और शर्म के बारे में माथा नहीं चूकी बोले ये नहीं फिर उसका बाद फिर अनिरुद्ध का जब बहुत सारे दिखाए उसका बाद जब अनिरुद्ध आए हाँ आए यही को देखे इसी को देखे सपने में आए तो कोई बात नहीं तो रोने का क्या बात है लाते हैं अब वो गए दारिका जाके जोग बल के द्वारा अनिरुद्ध को उठाकर कर ये अल्लाह के हाजिर कर दिया अंदर माल में अब उसका साथ प्रेम चलते रहे बानासुर को पता नहीं ओसुर बानासुर सोचे तो मेरा कन्या का विवाह दे और मंत्री और जा शादी जो है वो खबर दिया राजा आपका लड़की का हाल चाल बहुत अच्छा खराब लग रहा है ऐसा तो पहले कोई देखा नहीं अच्छा मेरा लड़की को कैसा खराब बोला तो अंदर मह रहती है वहां कोई मक्खी भी जा नहीं सकता बोले अच्छा आप जाके तो देखो कैसा आप हालचाल पता करो तो बान ने पूरा गुस्सा हो के हमारा खानदान का एकदम बदनाम हो जाए अंदर में जाए जोरदस्ती जाके गरी वहां एक सुंदर लड़का है सुंदर राजकुमार जैसा हार खुल के बोला तिया को खत्म कर दे मेरा खानदान को एकदम बर्बाद करने वाले तो वो भी बोले ठीक है चल बाहर में गए क्या तो लड़ाई हुआ है। इतना, लड़ाई इतना लड़ाई इतना लड़ाई एकदम है और उषा ने रोना शुरू कर दिया हमको हमारा जो प्राण प्रिय है उसको मार डाले खबर चला गया उधर कृष्ण ने आए कृष्ण ने आने का बाद फिर बानास का साथ लड़ाई हुआ बानास जो शंकर जी को बोले थे गुरु जी हमारा खुजली हो रहा है हाथ में इतना हजारों हाथ आप थोड़ा एक हाथ हो जाए आपका अच्छा है शंकर जी ने बोले अच्छा बदमाश है हमारा साथ लड़े तेरा ये ख्वाहिश जो है ये भी पूरा हो जाएगा रुक जा इतना बड़ा हिम्मत है तेरा प्रेम सही बताए क्योंकि इसका भक्त है शंकर जी का आरती करते थे हजारों हाथ में ऐसा ऐसा बजाते जैसे रावण करते थे रावण जैसे आरती करते थे शंकर भगवान का अब बनासुर हजारों हाथ में एकदम डांग डांग डांग बजाते थे एकदम एक हाथ में घंटा एक हाथ में ने लेके अभी क्या हुआ बाद में कृष्ण भगवान ने उसका हाथ को पूरा कटना शुरू कर दिया बड़ा भारी लड़ाई हुआ शंकर भगवान अपना शिष्य के पक्षे लिए <laughs> ये तो शंकर भगवान का स्वभाव है क्या करे भक्तों का पीछे बाद में क्षमा जतना किए शंकर भगवान का पास हमको क्षमा करो हमने नहीं किया अब बोले बहुत ऐसा अक्सर करते ही है <laughs> क्या किया जाए बोले इसको मारो मत तो बोले बोले बाबा हम मारे कैसे इसको इसका खानदान का ऊपर तो हमारा वरदान है इसका खानदान में किसी को मारे नहीं क्योंकि बोली महाराज का लड़का है ना प्रहलाद का खानदान का हमारा बर है किसी को हम मारेंगे जो मार दिया उसको तो एक ही बार मारा है इसके बाद खानदान में अगर किसी को नहीं मारे तो बनासो इस खानदान क्या है इसको मारे नहीं इसको जो अहंकार है इसको मिटाने के लिए सारे हाथ को काट दिया और दो हाथ रख दिया अच्छा अब चलो ठीक है हैं जैसे केले का बर्ख काटता है ऐसे अब बनासुर का जो मै, मैया है कोटोरा कोटोरा देवी उन्होंने सोची कि हम हमारा पुत्र को मार डालेगा वो नंगा होके एकदम कृष्ण के सामने होके खड़ा हो गए तो कृष्ण ने नंगा देख के पूरा हटा लिए युद्ध वुद्ध सब बंद फिर ऐसे बचाए जो भी है बनासुर के ऐसा फिर अनिरुद्ध का साथ उषा देवी का शादी भी हो गया ऐसा बहुत सारे कहानी है और फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने सभा में बैठे हुए हैं इसी टाइम में एक घटना हुआ बच्चा लोग सब खेलते खेलते जदू कुमार जितना है सब खेलते खेलते क्या किया ए घूमते घूमते एक जगह गए उपवन में घूमते घूमते कुएं के अंदर उसका नजर आया कुएं का बच्चा तो खेलते ही है खेलते के कुएं के अंदर नजर आया ये क्या चीज है देख तो ये क्या पड़ा हुआ है गिरगिटी जैसा गिरगिटी है गिरगिटी तो ना अपना चेंज करते कलर को हैं हाँ. ये अभी क्या उसमें पड़ा हुआ है ऐसा ही जैसे कि कोलास यहाँ बोला कि कोलास कि कोलास ऐसा ही देखते ऐसा ही कुमीर का माफी छोटा और वाले ये प्राणी कुएं का अंदर है उसको एक काम कर उठा दे बोले इन्होंने उठाने का क्वेस्ट किया अरे ये तो बड़ा भारी है जितना सारे जोदू कुमार है सारा खींचतान किए बहुत सारे खिंचतान शुरू कर दिए वरी इसको हिला नहीं सके क्या बात है इतना छोटा सा प्राणी अजीब का प्राणी है हम लोग का अंदर इतना पावर है इतना बल है एक बिल्कुल किसी भी हालत से इस हो इसको बिल्कुल हिल नहीं रहा तो सारे सभा में जाके कृष्ण भगवान को बताएं आज ऐसा ऐसा देखा एक प्राणी घूमने के लिए खेलने के लिए खेलकूद में गए उपवन में वहां कुएं के अंदर एक आजीब सा प्राणी देखा क्या देखा तुमने बोले महाराज ये बताए क्या इसको एक छोटा सा प्राणी है अजीब उसको उठाने गया तो उठता नहीं ऐसा भारी है तमाम सब मिलकर खींचतान किया एक भूत भी हिला नहीं कृष्ण तो बोले अच्छा कृष्ण तो सब जानते हैं अच्छा ऐसा चलो तो देखे वो जाके लेके गए कृष्ण भगवान ने क्या किया उसको बाहर उठा के निकाल दिया ऐसा पकड़ा उसका चरण का स्पर्श हुआ हाँ अभी जब हुआ हाँ, होने का बाद उनमें से एक सुंदर राजा प्रकट हुआ निगराज परिचय दिया हमारा हमारा नाम आपको ठाकुर जी पता है शायद निगराज का नाम तो दानी में एक नंबर आता है उसी देश के राजा फिर हरिश्चंद्र फिर ये ये सब दानियों में एक निगराज एक नंबर है दानियों में तो एक दिन मतलब तुम्हारा सबको सुनाने के लिए कृष्ण बोले सब कृष्ण सब जानते हैं सुनाने के लिए बोल रहे हैं तो आपका ऐसा दशा कैसे हुआ है निगराज बोले महाराज एक बात है कि हमने दान किया था बहुत गौ माता दान कर रोजी दान करते थे एक एकदम हुआ का एक ब्राह्मण ने हमारा हम जो दान दिया वो गौ माता को लेकर सब चल रही च, चले अपना घर उसी टाइम एक ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बोल दिया ये ये गोमाता हमारा है ये काल हमको काल ने लिखा नहीं है ऐसा मतलब हमको दिया था कृष्ण ये गोमाता हमारा है तो दोनों में झगड़ा लग गया फिर निगो राजा का पास आए बोले ये गोमाता आपको दान दिए थे आप वो लेके जा रहे है बट देखो हम हजार हजार गौमाता दान देते हैं कैसे कैसे आपका उधर से आ गया हमको तो पता नहीं एक काम करो एक गौ माता को छोड़ दो आपको इसका बदले में हजारों गौ माता देते हजारों क्यों लाग देने से हम लेगा नहीं यही गौ माता को चाहिए तो आप क्या करे लड़ाई लग गया अंदर में झगड़ा हो रहा है किस मैं समाधान क्या समाधान करे वो तो समाधान होने वाला नहीं है दोनों गुस्सा होकर चला गया और निगो राजा बोले हमारा शरीर अंत का बाद जब हम गए जो महराजा का उधर उधार विचार किए बोले आपका तो सुकृति ऐसा है कि आपको हम बोलने जाए तो हम बोल नहीं सकता अनगिनत लेकिन एक तो ये आपका अपराध हुआ अपराध के मारे ये फल को आगे भोगोगे कि आपका जो दान पुण्य किया है उसका फल को आगे भोगे बोले खराब फल को आगे भोग ले महाराज खराब जो है पहले कड़ुआ खा उसके बाद मिठाई खाएगा यही तो नियम है तो बोले तो फिर उसको किला जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण सब जानते हुए भी सब कोई का सामने देखा देखो अब बालक ये ब्राह्मण का जो संपत्ति है ये आंख से भी ज्यादा है कभी भी विधवा विधवा किसी विधवा का संपत्ति मत स्पर्श करो किसी भी ब्राह्मण का संपत्ति गुरु वैष्णव का संपत्ति बिल्कुल नहीं वो आग जैसा है उसका एक पैसा भी आप हजम नहीं कर सकोगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी जगन्नी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी इसको उपदेश में लिख दिया जड़ जगत का जितना सारे चोर बदमाश है कभी भी ये चोरी करे तो उसका समाधान कभी हो जाएगा लेकिन वैष्णवों का एक पैसा किसी ने चोरी किया तो इसका आंख जल जाएगा भगवान श्री कृष्ण सिक्खा दिया सुंदर सिक्खा दिए और फिर उसके बाद क्या हुआ जे अभी भगवान श्री कृष्णों का पास ये हैं नारद जी ने थोड़ा बात कहें उसी हिसाबी अभी जुधिशिर महाराज को राष्ट्रीय यज्ञ कराने के लिए उनका मन में भाव आए तो ये उद्धव जी बड़ा सलाह देने वाले बुद्धि देने वाले उद्धव के पास में बुलाए अब बोलो क्या करना चाहिए तो उद्धव ने बोला ये तो ठीक ही बोला आपको राष्ट्रीय युग करना है और राष्ट्रीय युग का बहाने में आपका जो जो जुधिषि महाराज जैसा महा वैष्णव इनके राजा का नाम दुनिया में अमर होके रहे आप राष्ट्रीय युग आप करा दोगे और इसके ये तो बहाना है हैं जिसका पक्ष में कृष्ण है वो करोड़ों राष्ट्रीय युग उसको क्या कर सके फिर भी एक बहाना है बोले इसके द्वारा ए बहुत सारे दुष्ट राजा का भी वध हो जाएगा और जरा संदर्ध हो जाएगा तो बोले हाँ आप तो ठीक बुद्धि दिए हो कृष्ण बुद्धि कृष्ण का बुद्धि कम है ना इसलिए बुद्धि दिया ये बुद्धि हाँ ठीक बताए फिर गए फिर जाने का बाद उधर क्या क्या रस्वी जो के लिए सारे चर्चा किए तो जुधिष्ठ महाराज बोले ठीक है चारों भाई चारों ओर चले गए भीम एक दिख अर्जुन तो पूर्व में गया त्रिपुरा राजा का भी लड़का का भी लड़की को भी शादी किए त्रिपुरा बहुत सारे कहानियाँ सब हम नहीं कहेंगे समय नहीं है फिर उसके बाद नकुल सहदेव एक दी भीम गए एक दी और भीम को पहले लेके गए जरासंधर सबसे तगड़ा है जरा सबसे तगड़ा क्योंकि जरासंद और शिशुपाल भी इतना तगड़ा नहीं जोरासंदर का माँ भी जरासंदर का, का। नामक राक्षसी उनको दो टुकड़ा पड़ा हुआ था उसको जोड़ के बनाया था बनाई थी ये जड़ास को खत्म करने के लिए कृष्ण भगवान भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीम दादा भीम दादा और अर्जुन तीनों गए भीम दादा को देखने से पता चलता क्या है फिर भी ब्राह्मण का बेस बनाए ब्राह्मण का बेस बना के फिर जड़ास का उधर ठीक दोपहर का टाइम में गए जिसमें अतिथि आने से अतिथि को भोजन पानी देना है अर्चन करने नियम है तब फिर गए तो जाने का बाजारा तीन ब्राह्मण आए तो उसका तो संध्या बंदन का जो जो कुछ भी करता है वो असुर है फिर भी करता तो है कुछ करता तो है नहीं तो बड़ा वेद पाठ कर कुछ भी करता है बहुत सारे नियम कानून उसका है आजकल का जो असुर है उनका भी ऐसा नियम नहीं है आजकल का जमाने में अगर शिशुपाल दंतवर को जरा का माँ भी असुर हो जाता तो भी हम बोले सेल्यूट लगाते वाला अच्छा है फिर भी तो मानते हैं गोमाता को तो नहीं काटते गोमाता माता का अच्छा अच्छा नहीं करते ब्राह्मण को भी दान देते थे ये जरा ब्राह्मण को ब्राह्मण के ऊपर बड़ा श्रोधा ब्राह्मण आए कुछ भी मांगे दे देंगे पूजा अर्चन करे सब कुछ अब फिर आए देखिये ठीक है फिर आए अब कहो आपका क्या आदेश है जो कुछ भी मांगोगे फिर दे देंगे जो कुछ भी हाँ सब दे दोगे हाँ ठीक है और अब फिर भी विचार करने के तो ब्राह्मण तो है नहीं क्योंकि लगता है किसी जगह देखे हैं देखे तो है ही हैं, बहुत बार देखे सामना आमना सामनी हुआ है अब बेस बदल के आए हैं बोले आंखें देख के लगता है ये देखे हैं कई कौन जगह देखे याद नहीं आ रहा है लेकिन देखे हैं लेकिन इनका जो चेहरा हड्डा कट्टा ऐसा चेहरा है हाथों में तीर धनु चलाने का जो दाग है इस वह जो लगता है खत्रियो है लेकिन ब्राह्मण का बेस बना के आए ठीक है चलो अगर ब्राह्मण का बेस भी बना के आए फिर भी हम इसको जो मांगे देंगे क्योंकि ब्राह्मण का सम्मान है किश्नों का सम्मान नहीं ब्राह्मण का सम्मान है <laughs> फिर क्या कि उन्होंने बोला जो मांगोगे तो ही दे देंगे क्या मांगे बोले महाराज क्या मांगे हमको तो दंध युद्ध चाहिए हंसना शुरू कर दिया हमको पता था हमको पता था पहले से ही ठीक है चलो दंदोद करना है चलो करके एक एक किसका साथ लड़े ऐ तू तो कायर है लड़ का लड़े नहीं सकता का उसका साथ क्या लड़े ये अर्जुन जो दुबदा पतला है इसको तो धक्का देने से मर जाएगा ये काम कर इसका साथ लड़े भीम भीम दादा चलो एक गधा दे दिया उसको ले गधा एक दादा ले लिया चलो बाहर मैदान में आज जाके लड़ाई शुरू हुआ हमारा चटाचट दुम दाम ए तिभुवन काफने लगे ऐसा लड़ाई हुआ लड़ाई होने के बाद भीमसेन इतना दिन इतना दिन इतना दिन कितना दिन लड़ाई हुआ था लिखा है भीम दादा शांत हो गया भीम दादा इशारा किया कृष्णो इनको हम पराजित नहीं कर सके ये संभव नहीं हो रहा क्या किए किशो ने इशारा किए काम करो भीम दादा एक खड़ को खर है ना गोमाता खाते घास इसको उठाकर बीच में जी चीर के फेंक दिया दोनों इधर ऐसा ऐसा फा, फेड़ा फालके ये टुकड़ा इधर ये टुकड़ा इधर फेंक दिया भीम ने समझ गया भीम ने समझ गया अभी वो हो, लड़ाई होते होते क्या किया उसको पटक दिया पटक देखिए एक पाको भीम भीम जैसा आदमी है एक पैर से एक पार पकड़ा दूसरा का ऐसा पकड़ा ऐसा करके चार दिया एकदम जोर बीच में से फाड़ गया फाड़ के दो टुकड़ा दू जगह फेंक दिया हाहाकार मच गया चारों ओर और, और उसके देवता लोग पुष्प बिस्सी करने लगे क्योंकि ज्वाला को मारना संभव ही नहीं है फिर उसके बाद क्या हुआ बहुत सारे घटना हुआ उधर हमारा तो डर लग रहा है क्योंकि समय चल रहा है हम ये देख रहे हैं फिर जब ये राष्ट्रीय युग्ञ है राष्ट्रीय युग का अंदर क्या बहुत सारे घटना हैं वो हम नहीं बताएंगे राष्ट्रीय युग्ग् का समय किसको प्रधान अर्चन का विषय है कौन सबसे ऊंचा कौन है उसको पूजा किया जाए तो सारे तमाम दुनिया बोल रहे इसी ऋषि को पूजा करो ये बोले इसी ऋषि को पूजा करो ये बोले इनको पूजा करो और इन ये जो सहदेव है इन्होंने कह दिया कि अर्चन अगर पहला अग्र अर्चन करना है तो कृष्ण को करना चाहिए क्योंकि तो ये तो परत पर अखिलेश्वर सारे इसी समाज हल्ला जुल हाँ ठीक बताए ठीक बताए इनको ही अग्र अर्चन कर पहले इसको अर्चन कर तो है ही है जब अर्चन उसको शुरू किया तो शिशु पल रहा नहीं गया उठ के एकदम अपना आसन से उठ के गाली देना शुरू कर दिया अरे सब दिमाग खराब हो गया यहाँ कोई कोई आदमी नहीं है जिसका बुद्धि सही है।, है गाली देना शुरू कर ये इसका कोई जन्म का ठिकाना है इसका कोई इसको इसको अर्चन करें कितना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि है ये लोग अर्चन करो पढ़ के और भगवान श्री कृष्णों का यह प्रतिज्ञा एक अपराध हो जाए फिर उसका बाद उसको हम देखेंगे उसका पहले कुछ नहीं बोले वो बचपन से जब से उसका जवान खोला तब से कृष्णों को गाली दे रहा है बचपन से si, लिखा है जब से वो बोली शुरू कर दिया तब से कृष्णों को गाली देते थे अब 108 पूर्ण हो गया कृष्ण भगवान सारे तमाम सभा का बीच में सुदर्शन सब को आदेश दिए और जाके उसको गला को काट दिए गला गिर गया और आत्मा धीरे धीरे जाकर भगवान श्री कृष्ण का चरण में समा गया सारे सभा देखा आश्चर्य हुआ और एक बात यह है राष्ट्रीय युग शुरू हो गया इसी युग का अंदर में एक बुद्ध भी खून गिरे तो ये को खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान का ऐसा ही करुणा है जो सभा में सभा में एक बूथ भी खून नहीं गिरा एक बूंद ये भगवान का महिमा है एक बूंद भी खून नहीं गिरा फिर उसका बात किया हुआ भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी कराया राष्ट्रीय युग राष्ट्रीय युग कराने का बाद जो सब वैभव प्रकट किए और खोद क्या किए जितना सारे ब्राह्मण वैष्णव आएंगे ऋषि मुनि सबको का प्यार धुलाने का सेवा लिया कौन कौन, कौन? कृष्ण भगवान स्वयं भीम दादा रसोई का काम लिया भीम दादा द्रौपदी जी परिवेशन का व्यवस्था आ दुरोधन को क्या दिया जाए है तो रिलेशन तो है अपना बोले कृष्णो ने उसको सलाह दिया जुदिषि महाराज दादाजी ये काम करो इसको कोशा दुख को ट्रेजरर धन धन दौलत का जो जो ये है कैशियर बना दो उसको ट्रेजरर तो जुधिषि इसको ट्रेजर हम बनाओ ना तो देखो ना क्या मजा हो रहा है क्यों उसका हाथ में पद्मचिन्ह है लक्ष्मी का पूर्व कोई काम किया था वो वो तुमको बदमाशी करने के लिए जितना बिलाएगा बोले उसका धन खराब हो जाए क्योंकि जितना आपको बिली करेंगे बदमाशी करके उतना ज्यादा दस गुना आएगा बोला अच्छा यही बात है ठीक करेंगे। <laughs> तो है करेंगे वो बदमाशी करेगा उसका उसका तो बदमाशी है वो ऐसा करें कि वो उसको ट्रेजरर दिया जाए मन ट्रेजरर खत्म हो जाए तो हल्ला मत जाएगा ये ये रोशियों जग करने आए हैं नंगा इसका कुछ है नहीं सारे खत्म हो गया पैसा कहां से आए लेकिन वो जो किशोर ने बता दिया उसको ट्रेजरर बना दिया और महाराज सचमुच जितना सारे बदमाशी करके पीली करे उसका दस गुना आए और कितना खर्चा करोगे करो फिर उसका बाद ये बहुत सारे कहानी है ये सब प्रसंग हम नहीं कहना चाहें फिर उसके बाद ये राजधानी लेके के जो युद्ध जब लड़ाई हुआ आप जानते हो वनवास हम नहीं कहेंगे उसके बाद क्या हुआ बलराम जी थे कि जब कुरुक्षेत्र तो का युद्ध एकदम हो ही पक्का किसी का हिम्मत नहीं रोके कृष्ण ने स्वयं गए लेकिन माने नहीं दाऊ दादा दा सोचिए यह अपना खानदाई खानदान का ही लड़ाई इसमें बीच में हमको नहीं पढ़ना है और हम निकल जाए सब कौन देखना है काटा पीटी है, सब देखेंगे नहीं यानी जाता में निकल गए और नई विषारण नहीं ये सब जगह बहुत सारे गए वहाँ बलवल ऋषि बलवल बल असूर बल इनको ऋषियों ने बताएं ये बलवल बल ऋषि बड़ा बदमाशी करता है डेली आके योग करने का जगह पे पेशापटाटी दे देते हैं हमको हम लोगों को बचाओ इसमें और ठीक है दाओ दादा अपेक्षा किए बलबल ऋषि आए यज्ञ का टाइम में मेघ का जैसा इसका वर्ण है तो दादा ने क्या किया अपना हॉल और मुसल तो यही है उसको ऊपर से एकदम मारा उसको खींचा और ऊपर से मुसल दे ऐसा चप्पा दिया बस ख़त्म हो गए ऋषियों ने का समस्या का समाधान उसका पहले वो रोमो हर्सन था रोमो हर्सन जब कथा चल रहा रोमो हर्सन कथा बोल रहा था अब दाऊ दादा आए तो वो तो जगत गुरु हैं ऊपर खड़ा होना चाहिए वो खड़ा हुए नहीं बलदाव जी मर्यादा को दिखाने के लिए क्या किए बोले ये देखो खड़ा हुआ नहीं ये तो ये तो जगत गुरु है कृष्ण से भी पूज्य है ज्यादा बलराम कृष्ण का खुद का कहना है तो उन्होंने क्या किए एक खड़ लिया खर घास लेके इसका गला का ऐसा कर दिया वो खत्म हो गया लेकिन बूंद एक बूंद खून नहीं गिरा फिर आकर मच गया तो ऐसा दाऊ को बोले आपने इसको जो मर दिया है तो बड़ा बड़ी अपराध हुआ यह सो तो आपको तो आपको तो अपराध लगेगा बोले आप बताओ अपराध कैसे जाएगा बोले तमाम तीर्थों में जाओ तमाम तीर्थों में जाके तीर्थों में स्नान करो फिर आओ वापस इधर फिर ये सारे तमाम तीर्थों में स्नान किए करके आए तो दिखाने के लिए तो पवित्र करने के लिए नित्यानंद बबू जब गए बैसगुफा में बैसदेव आकर उसको स्वागत किए नितानंद बाबू तित्त भवन करने का बहाने गोरंगमापू नहीं गए फिर उधर जाँच जो जोगो तो ये तो जानते ही हो सब कुछ हो गया बल बल बध हो गया फिर उसका बाद बड़ा सुंदर निस क्षेत्र में जाने फिर बाद में लोग नौमि बीच में एक दफ़े आए थे वो जब सारे युद्ध खत्म है फिर उसका बाद दुर्योधन और भीम ये दोनों का गदा युद्ध चल रहे हैं इसी टाइम दाऊ दादा आए दाऊ दादा मनाने के लिए ये युद्ध छोड़ दो किसी का जय पराजय होगा नहीं क्यों भीम का शरीर का बल ज्यादा है थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा है दुर्योधन से और दुर्योधन का ये जो गदा का जो टेक्निक है कौशल दुर्जोधन ज्यादा जानता है क्यों दुर्योधन को बलराम जी खुद सिखाए बलराम जी गुरु इसका इससे टेक्निक ज्यादा जानता है लेकिन इसका शरीर का बल ज्यादा है लेकिन जय पराजन निश्चय नहीं होगा फिर इसका बाद बल्लाव जी देखें वो माने नहीं बल्लाव जी का बात युद्ध तो खत्म करो बंद करो वो माने नहीं बल्ला बोले हम रह के क्या करेगा हमारा हमारा माना नहीं बोल हम चल गए फिर उसका बाद ये जांघा में या उरु में गा को लगाए उसको फट दिया एकदम फटा दिया पटक के वो गिर गया फिर वो खून को लेकर द्रौपदी का ये तो कहना था सब कहनी है वो बोले यहाँ का दुशासन जो किया था उसका हृदय का जो खून निकालेगा उससे तुम्हारा ये सब बताया था अर्जुन ने जो भी है अभी बाद में क्या हुआ ये तो गिर गया गिर जाने के बाद अभी वो जो असथमा है उसी अवस्था में जाके पांच पुत्र को काटा था उसी समय लाखे पांच को दिया दुर्योधन उसी अवस्था में उसको गाली दिया था स्वागत नहीं किए हम मरने वाला है कुछ भी है लेकिन ये काम ठीक नहीं हुआ आप जाके काट के लाया सोचा कि हम संतुष्ट हो फिर गाली दिया उसको अभी सुनो एक बात एक सुनना जरूरी है ये आपका जो कहानी है ये सीधा का चरित्र सीधामां बोल के एक ब्राह्मण रहते थे ये ब्राह्मण जो है बड़ा भारी सुंदर विशुद्ध ब्राह्मण और कृष्ण का ऊपर इतना इतना प्यार है बचपन में एक संबंध है वो खोद क्या किया भगवान श्री कृष्ण जहां संदीपुनि मुनि का उधर गए थे संदीपुनि मुनि का उधर गए थे तो वहां ये एक साथ पढ़ाई लिखाई किया शिक्षा लिया उसी हिसाब से उसका साथ दोस्ती भी है और ब्राह्मण विशुद्ध हैं इसका ऊपर कृष्ण का बड़ा भाव भाई दोस्ती था और कृष्ण और बलराम दोनों गए थे लेकिन कृष्णों का साथ इसका ज़्यादा दोस्ती है कि, कि गुरुजी जी गुरु माता ने कहे और रोसी करने का लकड़ी नहीं है लकड़ी लाओ लकड़ी लेने के लिए जब जंगल में जब गए उसी दिन इतना बारिश हुआ इतना बारिश हुआ कि जंगल में कृष्णो और सीधामा रह गए जाने का जगह नहीं चारों ओर पानी पानी इतना तक लेकिन गुरु का सामान जो है लकड़ी माथे में पकड़ के पूरा दिन हाथ पकड़ के दोनों में रहेगा, जंगल है कहाँ शेर है कहाँ कुछ है सुबह में उठकर गुरुजी रोते रोते ढूंढने तक गुरु कहाँ गया उसका पत्नी बोले बोली कि हमने तो उसको लकड़ी लाने के लिए आई लकड़ी लाने की बच्चा है अब क्या करे तो जंगल में घूमने के लिए गए कहाँ है ढूंढने के लिए ढूंढते ढूंढते देखे अरे जंगल में ये बच्चा दुख आ रहा है एकदम हाई पानी से एकदम ठंडी से ऐसा ऐसा कर रहा है जाके बहुत प्यार किया अरे देखो मेरा लिए तुमने ऐसा कष्ट किया बच्चा चलो चलो चलो क्योंकि बहुत बड़ा भारी आशीर्वाद दिए उसी हिसाब से इसका साथ दोस्ती ज्यादा है ये जो सीदामा विप्रो है इनका पत्नी भी बड़ा सहनशीली सहनशीला सा, है और फिर एक दिन बताएं कि एक काम ये तुम्हारा दे दोस्त है कृष्ण जिसका बारे में तुम कहते रहते हो ये तो दारी का है दारी का मैंने थोड़ा जाओ ना हमारे इधर खाने पीने का कुछ नहीं है रोज कुछ नहीं है पढ़ने का कपड़ा भी नहीं है ये कपड़ा फट गया तो इसको घुमा के पहनती तो बोले जाओ ना थोड़ा तो सीधामा जी ने चर्चा किया ये तो मेरे को आदेश की कि कृष्ण का बस जाओ मांगने के लिए तो मांगने का तो इच्छा सुदामी जी का नहीं है बोले तो जा हमारा ष्णु का साथ दर्शन होगा ये भी बड़ा लाभ है इसलिए जाना सुर्ख इधर सुखदेव जी कह रहे गोस्वामी अभी बोल रहे हैं जो विष्णुराते नौ भगवान वधरा वासुदेव भगवती निमग्न है निमग्नम निमग्न हृदय अवप्रीत रात ये जो परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न किए तो उसका टाइम में सुखदेव गोस्वामी जी बोलना शुरू किए क्या बोलना शुरू कर दिए भले कृष्ण स्वासी सखा कश्चि ब्राह्मण हो ब्रह्मवे तम विरक्त हो इंद्रिया प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय क्या बोले कृष्ण स्वासी सखा कश्चि ब्राह्मण हो ब्रह्मवे तम विरक्त इंद्रिया प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय कृष्ण का एक दोस्त थे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्णो का एक दोस्त थे उसका नाम है बड़ा शुद्ध ब्राह्मण है कृष्ण सुसित है सखाकषित ब्राह्मण ब्रह्मविव ब्रह्मो ब्रह्मो ब्रह्मवीत ब्रह्मविव ब्रह्मो ब्रह्मविद ब्रह्मविदो मतलब पॉजिटिव कम्परेटिव सुपारेटिव है ब्रह्मविद नहीं ब्रह्मविदो माने जितना सारे व्यक्ति ब्रह्मो को अर्थात पर को जानते हैं उनमें से प्रधान है एक सारी में प्रधान साड़ियों का अंदर में इसका नाम आता है और विरक्त इंद्रिया इनका तो इंद्रियों का भोग वसना बिल्कुल है नहीं प्रशांत आत्मा जितेंद्रियो ध्यान से सुनना प्रशांत आत्मा प्रशांत किसका होता है शुद्ध भक्त का पहले भी ये सब चर्चा कर चुके कृष्ण भक्त शांत कहना कृष्ण भक्त तो निष्काम होते शांत एक निष्काम शांतो, शांतो। ये बोला है नहीं प्रशांत प्रकृष्ट प्रोपरा अपो अनु ये सब शब्दों जो हैं किसी शब्दों का पहले जोड़ जाए तो शब्दों का ताकत को बढ़ा देता है समझा मेरा बात शांत बोलने से एक, एक माने हुआ लेकिन प्रशांत बोलने से प्रोशांतो प्रकृष्ट रूपेण शांतो। हो प्रशांतो आत्मा इसका इंद्रिय का विवीक बिल्कुल चंचलता नहीं है क्योंकि कृष्णो में समा हुआ है चिंता और जितेंद्री लोभ का लोक का किसी भी समान सामने रहे कुछ नहीं होता और कैसे उसका गुजारा होता था बोले महाराज इसका गुजारा कैसे होता था सुनो तो हैरान हो जाओगे जद्रो पपनो वर्तमान गृहाश्रमी तत्व कुच खुदा चौ तथा विधा भगवान के इच्छा के द्वारा घर में जो आए उसी को अगर नहीं आए तो बिना खाए रहे क्षयपन्न ने नो वर्तमान गृहाश्रमी उनके जो पत्नी है वो भी ऐसा खमाशीला एकदम वो भी बिना भूख है बहुत भूख दो दिन से खाया नहीं कुछ बोलेंगे किसी टूटा हुआ कापर है उसी को पहन के गुजारा करेंगे और उन्होंने जब बोले दारिकानाथ नाथ का पास जाओ तुम्हारा तो दोस्त है ही है बड़ा आनंद होगा उसका तो कृष्णा बात तुमको देखेंगे उन्होंने सोचा कृष्ण को तो हम दर्शन करेंगे उससे ज्यादा कृष्ण का आनंद होगा हमको देख के जानते हैं रोज तो कृष्ण का अर्चन तो करते ही हैं घर में कुछ नहीं है तो जल तुलसी तो है ही है करते तो है ही है ठीक है हमको देख के बड़ा भारी आनंद होगा किस्नो का सेवा हो जाएगा ना हमको देख के आनंद होगा मतलब कृष्णों का सेवा हुआ ना ठीक है प्रसन्न हो जाएंगे तो उसके बाद वो जाना शुरू कर दिया बीवी जो कही क्योंकि संपत्ति मिल जाएगा आपको इस बात पर ध्यान नहीं दिए वो तो छोटा मोटा बात है उनका आनंद है अयम ही परमलाभो उत्तम श्लोक दर्शनम अयम ही परमलाभो उत्तम श्लोको दर्शनम हम जाएंगे उत्तम श्लोक परात्पर अखिलेश्वर हमारा दोस्त बनके हैं उसका दर्शन हो जाएगा अयम ही परमलाभ ये नहीं देखो क्या दर्शन है बीवी ने कही जाओ संपत्ति दे देंगे वो उसको लाभ नहीं समझा और बोले अयम ही परम लाभ हमारा परम लाभ तो ये है उनके दर्शन हो जाएगा वो हमको दर्शन है अब बोले तू तो जाए तो जाए दोस्त का पास कोई खाली हाथ जाए कुछ है तुम्हारा पास तो ये देखना शुरू कर कुछ तो है नहीं बोले ठीक है रुको बोले पड़ोसी में गया अब किश्नों के लिए अपने लिए तो जाता नहीं कुछ है नहीं उस दिन चार घर में पृथ्वको टंडुलानो चिपिचक बोलता है कोई बोलता है खुद जो भी है कूड़ा बोलते हैं मैंने चाल का टुकड़ा किसी ने बोलते चिपीटप और तो चीड़ा का टुकड़ा जो भी है चार घर से है चार घर से चार थोड़ा मुट्ठी लाए उसको अपना टूटा अपना कपड़ा जो हम जो ओढ़ के रखे हैं उसके चारों ओर फूटा है सुदामा जी का इसमें एक कोना में उसको डालकर उसको बांध दिया बोले ये उपायन हो गया जाओ कृष्णो को देगा खूब आनंद होगा कुछ सो दो बोले हाँ ठीक है दे देंगे जा चतुर प्रथक तंडुलान यह तंडुल बोला हुआ है तंडुल मैने आरवा चाल का टुकड़ा तंडुल आत चल का बोल हम यही माने जो दिया है वही पृथक तंडुलान टुकड़ा खुद बांग्ला में बोलता है खुत हम आ चोलो खंडेन तान बध्या भरते प्रदाद उपायनम भरते माने स्वामी बढ़ता स्वामी जाचे तो स्वामी जा रहा है एक टुकड़ा कापड़ में उसको बांध दिया बोला जाओ लेके जा कितना सुंदर सामान है लेके चल रहे हैं और बीच में रास्ते में बहुत कहा बहुत रास्ता है चलते चलते अंदर में दिल खिल रहा है आज मेरा आनंद का दिन है आज मेरा आनंद होगा कृष्ण दर्शनम मज्जम कथम सात आह कृष्ण का दर्शन कैसा होगा हमारा दोस्त हमारा कैसा करेंगे हमको देख के ये सब चिंता करते करते जा रहा है बड़ा भारी चिंता हो रहा है किश्व कैसा अवस्था में रहे इतना दिन बाद हमको देखेंगे बचपन में देखे थे कैसा होगा ऐसा चिंता करते करते दारिकापुरी पहुंचे और दादी का दारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का आदेश था कोई ब्राह्मण वैष्णव आए उसका लिए कोई रोक टोक नहीं है सीधा बिना बताए चले जाओ अंदर राजभवन में गए ये राजभवन तो बहुत है एक रुक्नी को लेके संसार कर रहे हैं यहाँ सतोभामा भमा यहाँ नग्निजीती जम्बो होती किस घर में जाए गया तो गया एकदम रुक्नी पहला घर में गया पहला घर में घुसा पहला घर में जब घुसा तो देखे कृष्ण पालक पर बैठे हुए और देखे दूर से हमारा बचपन का दोस्त आ रहा है पूरा एकदम दौड़ के आए और गले में लगाए इतना प्यार करके और रोने शुरू कर रोना शुरू कर दिया कितना दिन बाद आपका याद आया हमारा बोलो बोल के पकड़ के लेके आए और रुकी जिस पालन में कृष्ण बैठते हैं वहां बैठा दिया खुद नीचे बैठ गया अरे तो पानी लाओ कहाँ को यो सब हमारे दोस्त आए हैं पानी लाया पानी का पात्र में सोने का पात्र में वहां उसको चरण को डुबा दिया पैर धोना शुरू कर दिया इतर फितर देखे सुगंध वस्तु देकर अर्चन किए माला पहने आराम से बैठा दिया ताकत पे सुंदर आराम से बैठो अब रुक्िणी को बोले हा लगाओ और रुकनी यह हवा लगाना शुरू कर दी महालक्ष्मी है रुकनी में सोचिए अरे जिंदगी में देखे नहीं किस्णु का बस ऐसा कोई जो आए ऐसा पैसा वाला आते हैं ये कौन आया कहाँ से आया कोई कपड़ा भी ठीक नहीं इसको बैठा दिया इतना जत्न से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जरूर होगा हाथ हवा देना शुरू कर किसों ने ची राये? अभी रुकिणी जी चिंता किया इसका कौन है इसका इतना सौभाग्य है धूप दीप सब प्रदीप आदि देके दे ऐसा तांबुल आदि देके दे अर्चन किए और रुकिणी जी सोचते रह गए कि माने बोलझे रुक्णी दी सुंदर अंतपुर में सारे आ गया भले अंत पूर्व दृष्टा किसने है नाम कीर्तिना तो अभोदिति प्रीत्या अवजू अवधुतम सभाजितम सभा में बैठकर कृष्ण इतना हल्ला गुल्ला कर रहे इतना आनंद लूट रहे हैं क्या कारण है किम अने नीतम किम अने नीतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा ये जो भिक्कू है अवधूत है ये कौन सी क्रियाक्रम किया है जो साक्षात कृष्ण इनके चरण दुला रहे है अर्चन कर रहे है किम अवधूते इसका तो कोई जो नहीं है कोई ऐसा जो नहीं है और फिर ऐसा कर रहे हैं क्या बात है और चिंता करते रह गए उत्तर तो दिया नहीं कृष्ण अभी अफिर कथया चक्र कथया कथयाचक कथांच क्रोतुरुकुल सतो पूर्वे गुरुकुल में जो रहें उस समय जो सब घटा घटना है सब चर्चा करते रहे और फिर बाद में अच्छा बंधु दोस्त ओपी गुरु कुलाद भवता लब्ध समृत्य न धर्मज्ञ भाड़ जोड़ा सर्दी सदी नोबा अच्छा ये बताओ दोस्त तुमने शादी की है क्योंकि गुरुकुल से आप तुम भी चले हम भी चले और नियम है गुरु गुरुकुल में जिंदगी भर रह जाओ ये भी नियम है और दूसरा नियम है गुरुकुल से आके समावर्तन अतः शादी भी तुमने तुम्हारा सदृश तुम्हारा वर्ण का सुंदर शादी की हो ऐसा कथा कथा में कथा हुआ बहुत सारे बचपन का बातें हुए फिर उसके बाद बोले अच्छा तुम मुझे आए हो मेरे लिए तो कुछ तो, कुछ तो लाए हो उपायन वो शर्म उसको माथा नीचु हो गया क्या दे ये रात सवाए सोने चांदी चारों और हीरे मोती उसमें क्या हम ये ये टूटा हुआ कपड़ा से निकालेगा वो माथा नीचु कुछ तो लाए हो दोस्त घर से कुछ तो अब तो दिखाओ उपायन शर्म के बारे में माथा ने चिकी कृष्ण ने स्वयं कपड़ा को खोले खुल के उदा से खाना शुरू कर दिया लाए हैं कितना आनंद है किश्तो रोना से आनंद एकदम रुकिनी ने उसका हाथ को पकड़े दो मुट्ठी तो खा लिया फिर तीसरा मुठी खाए त्रिभुवन को दे दोगे रुको अब हम जानते हैं कौन है फिर रुकवा लिया तो फिर बड़ा भारी खाना पीना दिया इतना सूरा खाना जिंदगी में देखे ही नहीं जो तो खाना क्या बात है लेकिन ये भी तो लालची नहीं है जो खाने का थोड़ा लायक है अपना हम दरिद्र ब्राह्मण हैं उतना ही है कोई उपजो किया दोस्त ने बोले ये सब खाओ ये सब तुम्हारा भजन में मन नहीं लगे ये सब खाने से ऐसा ही भाव है लिखा नहीं है तो भी उसका बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सेवा का वाला महिमा बोले इधर इधर भगवान बोले जे ना ये जो तुम्हारा गुरुजी हैं जब जब जंगल से ढूंढ के बच्चा दोनों को लाए तो इधर बताए थे भगवान श्री कृष्ण के ये बड़ा बात बड़ा आशीर्वाद की इधर ये दो भगवान कह रहे हैं जनाहम नाहजा प्रजापति भ्याम तपसोपो मनोवा तुस्म सर्वभूत आत्मा गुरु शुश्रो सया यथा हम इतना संतुष्ट किसी भी तरीका से होते नहीं गुरु सेवा के द्वारा विशेष करके जो ब्रह्मविद गुरु हैं लिखा है भगवान भगवान ने यह ग्यारह स्कंद में कहेंगे मदभिज्ञम गुरुम उपासक मेरा बारे में जो अभिज्ञ गुरु हैं इसका उपासना करना लिखा हुआ है और ये जो ये आपका उद्धव जी को उपदेश मदभिज्ञ गुरु हमारा बारे में जिसका पूरा जानकारी है हमारा दिल का पूरा इसी गुरु को तुम सेवा करोगे अच्छा है यहाँ बोला गुरु सेवा के द्वारा जितना संतुष्ट होते हैं हम किसी भी तरीका से हम संतुष्ट हो नहीं होते फिर बाद में बता दिया गुरु रन ग्रहण नई वो पुमान पुर्ण प्रशांत गुरु गुरु रनो ग्रहण नई वो बात को ध्यान देना गुरोह गुरो और अनुग्रहण नहीं व अपमान पूर्ण प्रशांत है सिक्खा गुरु दिखा गुरु जितना सारे सब के बारे में गुरोर अनुग्रहण नहीं व अपमान पूर्ण प्रशांत है एक आदमी तुम्हारा अंदर में काम जाता नहीं क्रोध जाता है कुछ भी जाता नहीं हम जानते हैं लेकिन तरीका यह है कि अपने को क्यों असुस्थ मानते हो तुम बीमारी तो तुम्हारा मन में है सारे बीमारी मन में है ये हटाओ आप गुरु वैष्णव का सेवा शुरू करो वो भी निजी अपना शरीर बचा के सेवा करेंगे हम असुस्थ हैं कैसे गुरु जी का सेवा यह सेवा नहीं हुआ अपना शरीर को लगा के बाजी चाहे हम असुस्थ हैं कुछ भी हैं प्रेम के द्वारा गुरु वैष्णव का सेवा करें उसी को सेवा बोला जाता है सेवा नहीं है। तो हम असुस्थ रहें तब करेंगे अभी असुस्थ क्या करें सेवा इसी नहीं गुरु वैष्णव का जीवन देखो तो पता चलेगा है जो भी है ऐसा लेकिन ये जो ब्राह्मण आते का समय चिंता किए आते का समय स्वागत किए फिर फिर गए जाने का टाइम में भी पूरा भगवान गेट तक आके छोड़ के आए कोई आदमी बोले भगवान से किसी ने कोई वैभव नहीं दिया कुछ पैसा पैसा कुछ नहीं दिया ऐसे गाले लगाया और गया फिर उसका बाद उन्होंने चलना शुरू कर दिया रास्ता में चिंता करे जे देखो कैसा ये साक्षात्वर पर भगवान है हमको कितना प्यार करते हैं हैं जो देखो हमारा अकल्याण हो सकता है इसीलिए वो वैभव हमको बोला नहीं कि कोई जानते हैं सिदा हमको बारे में हमारे बारे में हर बकात पल पल में चिंतन करता है अब वैभव आ जाए तो मेरा दिल अगर उस वैभव में लग जाए तो हमारा भजन नहीं होगा देखो कितना दयालु है कुछ नहीं दिया अच्छा क्या बड़ा आनंद है फिर गया और जाते जाते फिर उसका बात बोलना शुरू कर दिया जो भगवान जिनका ऊपर संतुष्ट हैं उसका त्रिभुवन में किसी चीज़ बाकी रह जाता है हमारा गुरु अगर हमारे ऊपर संतुष्ट है चाहे तमाम दुनिया हमारा पीछे लग जाए कुछ कर सकेगा देखो हम भगवत पकड़ के बोलते हैं अगर गुरु गुरुजी जी सब चाहते हैं किसी भी आदमी हमारे को कुछ भी करे पूरा दुनिया कुछ कर सकेगा गुरुबल देख लो इसको गुरुबल दो तो फिर कृष्ण भगवान ने उसको बड़ा पैरवी संगमान के सब कुछ किए पर तो जाने का टाइम में जाना शुरू कर दिया अब और सीधा माभुपुर ने रास्ते में आते रोते रोना शुरू कर दिया कृष्ण का गुनाह बोली करके का हम दरिद्र पापियन ककिष्ण स्निकेतन ब्रह्म बंधु ऋति स्वाहम बाहुभ्याम परिराम विम दरिद्र पापियन कृष्ण स्निकेतन ब्रह्म बंधु ऋति स्वाहम बाहुभ्याम परिरा देखो हम एक दरिद्र ब्राह्मण भिखिर जैसा भिखारी इन्होंने गले में लगाया इतना प्यार किया इतना रोया महाराज यार क्या चाहिए ये तो संपत्ति है और बोलना शुरू कर दे तत्व तो ज्ञान हो जाएगा आपका सर्गाप वर्ग यो पुंसा रसायाम भूवि संपदम सर्वासाम सिद्धिनाम मूलम तत्चरणार भगवान तुम्हारा चरण का जो अर्चन है इसके द्वारा सर्गो अपवर्गो रसातल कहाँ भी हो जो संपत्ति है ये संपत्ति का बराबर नहीं है सारे तुम्हारा चरण के अर्चन के द्वारा ऐसे ही मिल जाता है चुटकी से सर्वासाम सिद्धि नाम मूलम सारे सिद्धि का मूल में एक ही चीज है ये भगवान रिज जाए मेरा पर संतुष्ट हो जाए गुरु संतुष्ट हो जाए वैष्णव संतुष्ट हो जाए वैष्णव पल पल में हमारे ऊपर आशीर्वाद करते रहे जियो बेटा खूब भजन करो क्योंकि भजन का यही गुप्त सूत्र है अब अपना हिम्मत के द्वारा भजन नहीं हमारा भगवत जी सामने है अपना हिम्मत के द्वारा किसी भी आदमी आज तक भजन करके नहीं देखा संभव नहीं हमारा गुरुवर्गो ने सिखा हर वकत रोग है गुरु वैष्णव के सामने कृपा करो किपा करो कृपा करो बस गुरु वैष्णव का कृपा हो जाए तो माला हो जाओगे बस यही सूत्र है भजन का एक सूत्र लिख लो मैथमेटिक्स देखो रघुनाथ दास गोस्वामी का रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम सुने हैं ना? है। ना सुने हैं ना सुने हैं तो अभी देते हैं हम अच्छा रघुनाथ गोसाई इनके चाचा जी लगते हैं दूर का वो भी संबंध हो रिश्ते दूर का इसका नाम है कालीदास कालीस जी जिंदगी में भजन भजन समझते नहीं ज्यादा नाम तो करते ही हैं विश्वास इसका एक संपत्ति है गुरु वैष्णव में विश्वास और गुरु अंडेट, अंडेट। मैंने एक सौ शता नहीं एक सौ शता बोलने से भगवान थप्पड़ लगाएंगे हमको 100 100 भा सौ वो क्या करते थे वो भजन तो नाम फाम करते थे उसका सेवा था बीच बीच में अच्छा अच्छा खाना फाना लेके मैंने फल फूल लेके गुरु वैष्णव का पास चले कभी भी कुछ किसी भी गुरु वैष्णव के पास जाके वो फल फूल देखे उसको वंदना करते हैं। उसका घर में उसका प्रसाद पाने का बस उसका उच्छिष्ट ले आपका उच्छिष्ट मेरे प्रसाद अरे आम हाँ हमको चाहिए हमको आप नहीं दोगे तो मर जाएंगे आप जो जाएगा किसी भी हालत से उच्छिष्ट नहीं देंगे वो जगह क्या करेगा या देखे वंदना वंदना करके थोड़ा बहुत कुछ दिया तो खा पी के बाहर जाके छुपे रहेंगे कभी तो खाएगा खाने का वो पत्तल जो है फेंकेगा वो दूर से देखेगा पेसा कहाँ पत्तल फेंका वो पेतल को लेकर ऐसा करके चाटेगा ये नियम था एक दफे वो झोरू ठाकू भूई माली मतलब बाहरी दृष्टि में और नीचा खानदान का इतना नीचा है उसका घर में पानी फानी चलता नहीं हम इसको निंदा करने के लिए नहीं बोला हम आपको समझाने के लिए वैष्णव का महिमा कैसा है वो नीचा खानदान में है हम तो हम तो उससे करोड़ों गुना नीचा में है इनका चरण धोली मेरा ऊपर पड़ जाए तो उन्होंने आम जैठ मायना था आम लेके सुंदर आम लेके पूरा पेटोरी भर का एक तो पूरा पैकेट तब का जमाने एक लेके गए झोरू ठाकुर को वंदना किए झोड़ू ठाकुर दंडवत किए पूरा करके फल को दिए बोले ये ठाकुर जी को भोग लगाना आप खाना और झोड़ू ठाकुर होने लगा बोले आप मेरा पास आए हो क्या देगा हम तो आपको हमारा पास कुछ पानी भी आपको चलेगा नहीं कहो तो हमारा शुद्ध ब्राह्मण है वहाँ जाके चावल फावल लोसी करके उधर आप ले लो तब तो हम जिएंगे हमारा घर में तो आप खाओगे नहीं तो ऐसा करके शास्त्रों का चर्चा हुआ जो वैष्णव है उनका तो सब कुछ चलेगा उनका उच्छिष्ट भी चलेगा ये प्रमाण दिया कालिदास कालिदास जी बोले तो माने नहीं तो उन्होंने जाके छुप के रहा गया शाम का टाइम था उन्होंने पत्नी क्या किया देखो हम देखे गया ठाकुर जी को भोग लगा दिया भोग लगा के बहुत को अच्छा अच्छा करके आम का गुठला पुडला बड़ा मीठा बहुत खाया खाने के बाद केले का जो ये छिलका है उसमें सब छिलका फिलका देख के फेंक के आया कालिदास से देख लिया कहाँ फेंका और उदा से गुठला उठाकर यहाँ खा रहा है और प्रेम से नित्य कर रहे है रो रहे हैं वो लोग देखा नहीं लेखा तो जल्दी दौड़ के आता थोड़ा दूर है आके खा रहा है यार प्रेम आश्रु आ रहा है वहां चैतन्य महापौ पुरुषोत्तम धाम वहां चैतन्य का पता है ये कालिदास अंतर्जामी में कालिदास इतना बड़ा गुजरव को प्रेम करता है ठीक है कभी तो आएगा मेरा पास उसको मालाबान कर देंगे हम जब कालिदास गया अद्वैत गोसाए सब शिवानंद लेके गया तो जब गया तो चैतन्य महापौ जिसको किसी को ये नहीं दिया चैतन्य महापौर जब जगन्नाथ मंदिर में घुसते थे नियम था कड़वा में जो पानी रहता था गोविंद लेके चलते थे एक ऊपर बाई बाईस का ऊपर एक जगह था वहां पैर को धोके जगनंद मंदिर जाते थे अब कालीदास आ गया वहां पर प्रभु पैर धो रहा है और उसका पैर का पानी ले रहा है पैर का पानी तीन बार पिया तीन बार जब पिया तीन बार देखा वहां तीन बार पीने को बोले हाय आर नहीं तीन बार तुमका दिया है तुम जे जो सेवा किया गुरु वैष्णव का इसका फल मिल गया आ नहीं पीना चैतन में लिखा है किसी का हिम्मत नहीं है वो पानी ले महापू का कड़ा आदेश था हम पैर धोगे ये पानी किसी को या था पाक्षी पक्षी किसको नहीं मिले ऐ पानी ना मिले लेकिन हरिदास कालिदास कालिदास को दिए कालिदास को अपना भोजन का जो पता है वो भी बोले ये गोविंदो को मेरा जो प्रसाद का अवशेष है ये इसको देना अब बोलो कैसा है। ये ब्राह्मण देव साक्षात भगवान जिसका कीपा का बारे में आपको पता चले तो आप आप और हम और और हमारा बाबा हमारा परबाबा सब कृष्ण भजन में लग जाएंगे अगर भगवान का पता चले अब इस तक रहें हैं इस तक रहें अब ज्यादा करने से तो होगा नहीं समय हो जाएगा का दरिद्र पापीयन क किोशन के ब्रह्मबंधुरी स्वाहा के पास सिंधु पति पावनीभ्यो वैष्णभ्यो नमो नम